विज्ञान केंद्र श्री कैलाश के आश्रम के वार्षिक उत्सव प्रसंग पर समायोजित यह उपनिषद ज्ञान यज्ञ इसमें आज अपराणिक आप सत्र में हम लोग छंद के उपनिषद विचार करेंगे सप्तम अध्याय में नारद सनत कुमार यह उपाख्यानों के माध्यम से निकृष्ट से उत्कृष्ट पदार्थ के तरफ ज्ञान कराते हुए अंत में भूमा तत्व का ज्ञान कराना यहाँ आचार्य सनत कुमार सनत कुमार जी का यह अभिप्राय है नारद जी को जितना ज्ञान था वो सब कहने के बाद सनत कुमार जी आगे कहते हैं कि इससे और श्रेष्ठ है इससे और श्रेष्ठ है इस प्रकार की यहाँ विचार दिखाया जा रहा है प्रथम में कहा गया था कि नारद जी जो जानते थे वो सबको क्या कहा गया नाम अभी नाम से आगे श्रेष्ठ हुआ वाग। वाग से श्रेष्ठ मन मन से श्रेष्ठ संकल्प संकल्प से श्रेष्ठ चित्त चित्त से श्रेष्ठ ध्यान आगे ध्यान से और कुछ श्रेष्ठ है वो पूछ रहे हैं विज्ञान भाव ध्याना भूयो विज्ञान वाग्वेदी ऋग्वेद यजुर्ेद सामेद चतुर्थसपुराण दैवं पितृंग बाको दिव एकायनं देव दैविद्या ब्रह्म भूत विद्याद क्षेत्र विद्यादर्पदेवजन विद्या दिव च पृथ्वी चायुँच आकाश्च तेजस दुनुष्च पशुंच वयांस तृण वनस्पतिश्वापद स्वापदा आ कीटपतंगीलक धर्म च धर्म चत चृत चाधु च साधु च हृदय च हृदय चन्न च रस चमं च लोकमच विज्ञान विजाती विज्ञान कुमार जी कहते हैं कि ध्यान से विज्ञान भाव भूयो विज्ञान श्रेष्ठ है शब्द का अर्थ हो गया शास्त्र का जो अर्थ है तद्विषयक ज्ञान अर्थात शास्त्र अर्थ ज्ञान शास्त्र ज्ञान शास्त्रार्थ ज्ञान यह ध्यान का कारण है इसलिए विज्ञान ध्यान से श्रेष्ठ हुआ कार्य से कारण श्रेष्ठ ज्ञान पहले जाकर के ध्यान करेगा इसलिए यहां विज्ञान को ध्यान से श्रेष्ठ कहा गया और विज्ञान अर्थात शास्त्र विषय को ज्ञान होता है तभी तो कहते हैं ऋग्वेद का ज्ञान है तो ऋग्वेद को जानता है इसी प्रकार की ज्ञान हो तो ईस पदार्थों को जानेगा यजुर्वेद को जानेगा साम को जानेगा इतिहास पुराण इत्यादि को जानेगा पंचम देवाना वेदा वेद वेदा वेद क्या था व्याकरणम आगे पितृम श्राद्ध का, राशि गणित विषय विषयक दैव उत्पात का। आगे निधि महाकाल निधि यह विषयक आगे वाकोवाक्यम न्याय तर्क एकाएनम नीतिशास्त्रम आगे देव विद्या निरुक्तम और ब्रह्म विद्या जो वेदा वेद का अंग का माध्यम से नि, निश्चय करना है इसका कल्प इत्यादि के माध्यम से भूत विद्या आगे क्षेत्र विद्या धनुर्वेदम नक्षत्र विद्या ज्योतिषम सर्पव विद्या गरुड़शास्त्र और देवजन विद्या गंधर्व विद्या नृत्य गीत्य वाद्य इत्यादि ये सबको विज्ञान से ही ये जानता है ज्ञान आगे कहते हैं दिवम च पृथ्वी में च दीवलोक पृथ्वीलोक ज्ञान होता है तभी जानता है वायु च वायुम च आकाशांग चब ज्ञान होता है ये सबका आपस च तेजस च इनका ज्ञान होता है देवाश्च मनुष्याश्च इनका ज्ञान होता है पशुंश व्यायांशी ज्ञान होने से ये सबको भी जानता है बयांशी पक्षी तृणा वनस्पति तो ये सबको भी इनका जो ज्ञान होता है जानता है स्वापदान स्वापदानी आ कीट पतंग पिपीलिकम स्वापद ये सब जब बाकी होते हैं पशु <स्दुख्णुख्ण>। और कीटा पतंग आ पिपीलिका ये सबको ज्ञान होने से जानता है विज्ञान से जानता है धर्मम च अधर्मम च ये सब भी विज्ञान से जानता है सत्यम चम च यह भी जब इसका ज्ञान होता है तभी तो जानता है साधु च साधु च विहित निषिद्ध ये सब का हृदय एकजम प्रिय अहृदय एकजम अप्रिय इसको भी जानता है ज्ञान होने से अन्न च रसंग च अन्न और रस ये सब का भी जब ज्ञान होता है तब तो जानता है हाँ ये ऐसा है इमम च लोकम अमुम च इस लोक और परलोक ये अन्य लोक ये सबको भी जब ज्ञान होता है जानता है विज्ञान एवं विज्ञान तो होने से ज्ञान होने से यह सब पदार्थ को जान लेता है तो विज्ञान उपास्व इति इसलिए विज्ञान ब्रह्म है विज्ञान का उपासना करना चाहिए स योग विज्ञान ब्रह्मतुपास विज्ञानवत् वै सलोका ज्ञानवतो अभिस अभिषिध्यति यद विज्ञान से गतंग यथा कामचारो बवती यो विज्ञान ब्रह्मतुपास अस्ति भगवो विज्ञात भूयती विज्ञात भाव भूयो अस्ती तन्मय भगवान ब्रवृत्व वो जो कोई भी विज्ञान को ब्रह्म ऐसा जानकर के उपासना करता है वह उस लोक को प्राप्त करता है जो कि विज्ञानवतो विज्ञान वालों का जो लोक है तो अर्थात श्रेष्ठ लोक और स्वयं भी विज्ञानवतः ज्ञानवतो अभि विज्ञानवतो भी लोकां स अभिषिध्यति उसको प्राप्त करता है विज्ञान वालों का जो लोक होता है अर्थात शास्त्रार्थ ज्ञान जिन लोगों को है वो लोग जिस लोक में रहते हैं ये साधारणतः तो ऊपर लोक होता है वो सब लोगों को प्राप्त करता है ज्ञानवतः तो ये ज्ञानवत अर्थात शास्त्रार्थ ज्ञान अन्य विषय का ज्ञान उसमें उसको निपुणता आ जाता है वो सब लोगों को प्राप्त करता है यद विज्ञानस्य गतम ग्रत से यथा कामचारो भवति ये विज्ञान ब्रह्म इति उपास्य विज्ञान का जहाँ तक विस्तार है अर्थात ये ज्ञान का विषय जो जो सब हो सकते हैं वो सब में इसका कामचार रहेगा अर्थात सब में इसका आधिपत्य रहेगा अस्थि भगवो विज्ञानाथ भूय ये पूछते हैं विज्ञान से और कुछ श्रेष्ठ है तो अर्थात ये जो शास्त्रार्थ ज्ञान हो उससे कुछ और श्रेष्ठ है सनत कुमार जी कहते हैं कि अस्थि भाव विज्ञानाथ भूय तन में भगवान ब्रवीत हुई थी वो फिर आप हमको बताइए अगर विज्ञान से भी और कोई श्रेष्ठ पदार्थ है वो आप हमको बताइए तो अभी कहते हैं जितना भी ज्ञान हो कहते हैं उससे भी और श्रेष्ठ है ज्ञान अर्थात ये ब्रह्म ज्ञान इतर ज्ञान को यहाँ विज्ञान शब्द से कहा गया बलम भाव विज्ञान भूयो अपी ह सतंग विज्ञानवताम एको बलवान कंपयते आकंपयते स यदा परिचारिता भवति परिचरिता पिचरिता परिचर उपसन्ना उपशीदन दावती श्रोता बुद्धा भवति कर्ता भवति भवति पृथ्वी तिष्ठति विज्ञाता बलना वै पृथ्विवी ठति बक्ष बलरब्य बलें पशवच वयांस ऋण वनस्पत स्वापदा आ कीटपतंग पिपीलि बलन लोक बलम बल बलम बल वाव विज्ञा भूय विज्ञान से भी बल और अदिक्रेष्ठ है बल अर्थात अन्न भोजन करने से जो शरीर में सामर्थ्य होता है शरीर में अन्नभोजन करने से जो शरीर में सामर्थ्य हो करके आगे ये बुद्धि काम करता है तो ये बुद्धि के द्वारा जो पदार्थों का भान होता है यहाँ बल अर्थात केवल शारीरिक बल नहीं अन्न ग्रहण करने से बुद्धि के द्वारा पदार्थों को ग्रहण करने का जो सामर्थ्य होता है उसको यहाँ बल शब्द से कहा गया केवल शारीरिक बल नहीं पदार्थों को जानने का जो सामर्थ्य होता है पदार्थों का जो प्रतिभान हो जाता है उसको यहाँ बल शब्द से कहा गया वो विज्ञान से भी अधिक श्रेष्ठ है क्योंकि वो बल हो तभी तो विज्ञान तो होगा शरीर में अगर वो सामर्थ्य हो अन्न ग्रहण करके तभी तो उसका बुद्धि चलेगा तो बुद्धि से वो पदार्थों का ग्रहण करेगा तो जिस सामर्थ्य से पदार्थों को वो ग्रहण करता है ग्रहण अर्थात ये मन के द्वारा ग्रहण करता है वो सामर्थ्य को यहाँ बल कहा गया केवल शरीर सामर्थ्य नहीं अभी हतम विज्ञानवताम एको बलवान आकंप यते सौ विज्ञान वाले है ता ता जानने वाले है किंतु एक उसमें अधिक बलवान आया कहता है कि सबको कंपय्य आ कम कंपयते उनको सब हिला देता है दृष्टांत तो देते हैं जैसे सौ मनुष्य है एक जगह में किंतु एक जो जंगल से एक हाथी आ गया उसे वो सब सौ मनुष्य मिलकर के वो हाथी के साथ लड़ेंगे सब भाग जाएंगे कहते हैं इसी प्रकार के एक बलवान अगर मनुष्य भी है तो सौ विज्ञानवान वो भी सब अर्थात तो पलायन करेंगे स यदा बलि भवती अथवा उत्थाता भवती जब बलि जब शरीर में बल आता है कहते हैं तभी तो उत्थाता अभी उठता है अर्थात तो सक्रिय होता है और उत्तिष्ठन सक्रिय होकर के क्या करेगा कहते हैं उपच तो हैं, परिचरिता भवती शरीर में अगर बल हुआ कहते हैं कि अब आ, व्यापारवान हो जाएगा तत्पर हो जाएगा क्या करेगा कहते हैं परिचरिता भवती परायण हो गया नहीं कि बल अधिक हो गया और भोग करने में लग गया वो नहीं तो कहते हैं तो परिचरिता भवती सेवा अधिक करेगा बलो अधिक है तो सेवा अधिक करेगा परिचरण उससे क्या होगा कहते हैं सेवा अधिक करेगा तो श्रेष्ठ लोगों का समीप हो सकता है इंद्रिय भोग जो करेगा वो श्रेष्ठ लोगों का समीप नहीं होगा ऐसे ही तो वो दूर दूर रहेगा और अगर नज़दीक आने का भी उद्यम करेगा तो भी उतना समर्थ नहीं होगा जैसे सेवा करने वाले समीप आ जा सकते हैं ऐसे भोग करने वाले नहीं आ सकते हैं और नज़दीक में आने से समीपों में आने से क्या लाभ होगा कहते हैं दृष्टा भगवती समीप में आएगा तभी दृष्टा अर्थात आचार्य गुरु देवता इनका सब दर्शन करेगा और अगर वो लोग कुछ सदुपदेश देते हैं आचार्य अथवा गुरु कहते हैं कि श्रोता भवती सुनेगा सुनेगा तो उसके ऊपर आगे मनन करेगा मनन करेगा तो उसका तत्व को ग्रहण करेगा बुद्धा भवती और सुनेगा कुछ कर्तव्य उसे कर्ता भोवती और अभिज्ञाता भवती विज्ञाता अर्थात जो मनन इत्यादि करेगा उसका फल अनुभव करेगा कोई कर्म करेगा तो उस कर्म का फल अनुभव करेगा या विज्ञाता शब्द का अर्थ है कि फल अनुभव करेगा बले न भाई पृथ्वी तिष्टि पृथ्वी कोई भी पदार्थ स्थिर होने के लिए उसमें उतना सामर्थ्य होना चाहिए नहीं तो चलायमान हो जाएगा अन्य के द्वारा प्रेरित होकर के बलवान स्थिर रहेगा जिसका कहते हैं मानसिक बल मानसिक दुर्बल है वो बारम्बार विचलित होता रहेगा कुछ मन में विक्षेप हुआ चलाये मान होता रहेगा किंतु जिसका मन में बल है कहते हैं स्थिर रहेगा है। इसी प्रकार के बल अंतरिक्षम अंतरिक्ष स्थिर रहता है बल है न मर्यादा में स्थिर रहता है बले न तो समर्थ है पर्वत इसलिए स्थिर रहते हैं बल देव मनुष्या तो देव अथवा और मनुष्य अथवा मनुष्य देव ही इस प्रकार के बल अर्थात स्थिर रहता है महत है तब तो स्थिर रहेगा बले न पशवशी च बल है तभी तो उनकी स्थिति तृण वनस्पत स्वापदानी तृण जो तिनका कहेंगे घास वनस्पति थोड़ा बड़ा वृक्ष स्वापदानी स्वापद श्वापदा जो सब पालन किए जाते हैं आ कीट पतंग पिपीलिकम ये सब बलोक तिष्ठती बल का महात्म्य कहते हैं ये सब लोक लोक अर्थात ये सब प्राणी वर्ग ये सब बल तिष्ठती और बाकी जो लोक शब्द से पृथ्वी अंतरिक्ष देवू ये सब भी स्थिर रहते हैं मर्यादा में रहते हैं ये बल से ही संभव होता है इसलिए बल ही ब्रह्म है आप उसका उपासना करें स य बल ब्रह्मेती उपासस्ते यवत बल से गतंग त्रास यथाकामचारो होती यो बल इति उपास्ते सो अस्ति भगवो बलाद भूय बलादाव भूयो अस्ति तन्में भगवान ब्रवृत्व जो बल को ब्रह्म जानकर के उपासना करता है जब तक बल का विषय है तब तक इसका यथा यहाचार स्वातंत्र रहता है बल का विषय अर्थात बल होने से आगे विज्ञान होता है जो विज्ञान का विषय अर्थात शास्त्र का अर्थ ज्ञान होकर के जो जो पदार्थ को जान लेता है शास्त्र से वो सर्वत्र इसका स्वातंत्र्य रहेगा यो बलम ब्रह्म इति उपास्ते जो बल ही ब्रह्म है इस प्रकार की उपासना करता है आगे नारद जी पूछते हैं भगवह बलात् भूयो अस्थि भाव बल से भी और कोई श्रेष्ठ है कहते हैं अस्थि बलात् बाबा अभ हुई बल से भी अर्थ्रेष्ठ है तभी तो नाराज जी कहते हैं है। तो तन में भगवान भ्रबीत हुई थी तो फिर हमको बताइए ये बल शब्द का अर्थ कहा गया कि अन्न ग्रहण करने से जो सामर्थ्य आता है शरीर में भी सामर्थ्य आएगा बुद्धि में भी सामर्थ्य आएगा बुद्धि में सामर्थ्य आया तो विज्ञा पदार्थों को जानेगा तो ये जो बल आया ये किसके चलते आया अन्न के चलते हैं इसलिए कहेंगे अन्न अभी कारण हो गया वो श्रेष्ठ हो जाएगा अन्न भाव बला भूय तस्मा यद्य दसरात्रि नाशनीत यदि ऊँह जीवे अथवा अदृष्टा अश्रोता अमता अबोधा अकर्ता अभिज्ञाता अथा न स यही दृष्टा श्रोता भवति भवति कर्ता भवति विज्ञाता अन्न उपास्वी अन्न बाव बलाद्भूय बल से श्रेष्ठ है अन्न क्यों कहते हैं बल का हेतु है, है कारण है अन्न से बल होता है शरीर बुद्धि में तस्मात् अगर दस रात्रि न असनियात अगर दस रात नहीं खाएगा कहते हैं, नहीं खाएगा तो मर ही जाएगा तदा मरिए तो मर जाएगा कहीं यदि उह है जीवे अगर भोजन नहीं करके दस रात तभी तो अगर जी गया क्यों कहते हैं कि अगर जल और पीता रहेगा कहते हैं कि प्राण का विच्छेद नहीं होगा अगर जीव ही गया अथवा अर्थात दस रात भोजन नहीं करके अगर जीवे तो जीवन रहा तथापि अदृष्टा अश्रोता अमनता अवोद्धा अकर्ता अभिज्ञाता दस दिन भोजन नहीं करेगा कुछ तो चलेगा नहीं शरीर चलेगा नहीं मनोबुद्धि कुछ चलेंगे नहीं इंद्रिय कार्य नहीं करेगा इसलिए अदृष्टा तो कुछ और फिर देखेगा नहीं अश्रोता कुछ सुनेगा नहीं अमनता तो कुछ बुद्धि भी चलेगी नहीं मनन नहीं करेगा अबोद्धा बुद्धि कुछ निश्चय नहीं करेगा अकर्ता अभी कर्मेंद्रिय कार्य नहीं कर पाएंगे अविज्ञाता कुछ शास्त्रार्थ ज्ञान आहरण ग्रहण नहीं कर पाएगा अथ भोजन नहीं करने से तो बल नहीं हुआ अन्न ग्रहण करने से बल होता अथवान्न से आइए आगमन अगर अन्न ग्रहण करेगा तो पुनः दृष्टा भवती श्रोता भवती ममता भवती कर्ता भवती विज्ञाता भवती अन्न ग्रहण करेगा तो बल आएगा ये सब व्यापार होने लगेंगे तो अन्न है तो ये सब व्यापार होगा दर्शन श्रवण मनन विज्ञान ये सब अन्न ग्रहण करेगा तभी संभव अन्न ग्रहण नहीं करेगा ये सब संभव नहीं होंगे इसलिए अन्न ग्रहण करना है तो फिर अंतिम में जाकर कहेंगे आहार अशुद्ध हो सत्व शुद्धि अन्न तो ग्रहण करना है किंतु उल्टा पुल्टा नहीं करना है करेंगे तो कहते हैं सत्व अशुद्ध हो जाएगा अर्थात तो बहुत गुरुपाक भोजन वो सब ग्रहण करना कहते हैं ये तो स्वास्थ्य तो खराब होगा चित्त भी खराब हो जाएगा उससे आ, ये सब संस्कार खराब हो जाएगा स यो अन्नम ब्रह्मती उपास्ते अन्नवो वै स लोकान अभिषिध्य यथा कामचारो भवति यो बो अन्न उपास्ते अस्ति भगवो भगवोन्ना भूयती अन्नास्ती तन्मय ब्रवीत्व जो अन्न को ब्रह्म ब्रह्मजान करके उपासना करता है वो अन्न वतो वे सलोकान पानवतो अभिशिद्यती अभिशिद्यती प्राप्त होती क्या प्राप्त करेगा लोगों को प्राप्त करेगा किस प्रकार के लोग कहते अन्न वत मतुप अर्थात तो प्रचुर अन्न होने वाले लोगों को अन्न तो है किंतु अगर वहाँ जल नहीं है तो कहते हैं पानवत अन्नपान ऐसे जहाँ प्रचुर उपलब्ध होता है उसी स्थान पर उसको प्राप्त हो जाएगा तो, अगर अन्नपान ये सब बहुत प्राप्त करने का इच्छा है तो कहते हैं ऐसे स्थान फिर मिल जाएगा जहाँ जाने से बहुत अन्नपान प्राप्त होगा किन्तु तो और वेदांत तो बिचारा प्राप्त नहीं होगा यावत अन्न से गतम तथा यथा कामचारो भगवती जब तक ये अन्न का गति अन्न का गति अर्थात तो अन्न ग्रहण करने से बल बल से आगे विज्ञान शास्त्रार्थ ज्ञान होगा ये शास्त्र से जिस जिस पदार्थों का सब ज्ञान हो जाता है सर्वत्र इसका स्वातंत्र्य रहेगा यो अन्नम ब्रह्म उपास्ते जो अन्नम ब्रह्म इस प्रकार के उपासना करता है उसको यह सामर्थ्य प्राप्त होगा नाराज पूछते हैं भगवह अन्नाथ भूयो अस्थि अन्न से भी श्रेष्ठ सनत कुमार कहते हैं कि अस्थिवा वो भूयो अन्न से भी श्रेष्ठ है नारद जी कहते हैं तन भगवान ब्रबी तुथि भगवान आप हमको बताइए अभी अन्न अन्न का कारण कहते हैं ये हम लोग ष्ठ अध्याय में देखे थे अन्न का कारण क्या था जल आगे वही बात फिर कहा जाएगा आपो बाबा नाथ भूयस तस्माद न भवति व्याधि अन्ते प्राण अन्नं कनि भविष्यति थी अथ यदा भवति प्राणा आनंदीन अन्नं बहु बहु भविष्यति इति या यम पृथ्वी बहुष्यप एवूर्ता याथिवी यदरिक्षम यद्यौर यौर यदता यद यद मनुष्या यदशव वयांसिच तृण वनस्पत स्वापद न्या कीटपतंग पिपीलि आप एवईमा मूर्ता अपो उपाश्वि आपो वाप अन्नाथ भूय अन्न से भी श्रेष्ठ है जल क्योंकि अन्न का कारण है इसलिए क्योंकि जल अन्न का कारण है कारण अगर उपलब्ध होगा तो कार्य भी उपलब्ध होगा तस्मात इसलिए यदा सुवृष्टि तब तो जब सुवृष्टि नहीं होगा तब अन्न नहीं होगा कहते हैं व्याधि अन्ते प्राण दुखी भवंतिस प्राण प्राण अर्थात तो प्राणि ये सब दुखी हो जाएंगे क्यों कहते अन्नम अन्न भविष्यति भविष्य अन्न कम होगा क्यों कहते हैं वृष्टि अधिक नहीं हुआ इति अथ यदा सुवृष्टिर्भविष्य जब अच्छा वृष्टि होगी कहते हैं आनंदि प्राण भवती तो प्राण आनंदिन सब सुख को प्राप्त करेंगे प्राण शब्द का अर्थ प्राणिन सब प्राणी आनंद को प्राप्त करेंगे क्यों कहते हैं अन्न बहु भाहु भविष्यति बहुत अन्न होगा आप एव ईमा मूर्ता मूर्ता ये जो मूर्त पदार्थ है कहते हैं कि मूर्त अर्थात अन्न जो सब ये कठिन पदार्थ हो गए ये कठिन पदार्थ कहाँ से आया कहते हैं जल से इसलिए सब जो मूर्त पदार्थ है ये आप ही है या एम पृथ्वी मूर्त पदार्थ क्या है कहते हैं ये पृथ्वी ये मूर्त है ये से है? आया जल से आया यद अंतरिक्षम यद्यौर ये सब जो लोक है यद पर्वता याद देव मनुष्य यद पशव जो पर्वत है देवता है मनुष्य है पशु है पक्षी है तृण है वनस्पति स्वापद स्वापद पशु ये जो पालित पशु और आ कीट पतंग पिपीलिका ये सब जल से ही होते हैं आप एव इमा मूर्ता ये सब मूर्त पदार्थ अर्थात कठिन पदार्थ जो स्पर्श इंद्रिय से भी ग्रहण हो जाएगा चक्षु से भी ग्रहण हो जाएगा ये सब इस पदार्थ इसलिए जल अन्न से श्रेष्ठ होने से अपो उपास होती जल का उपासना करें जल का उपासना किस दृष्टि से करेगा जल को क्या मान करके उपासना करेगा ब्रह्म मान करके उपासना करेगा स यो अपो ब्रह्म उपासते आपनोति सर्वान् कामांस तृतिमान भवत भवति अपाम गतं यद यथा यहामचारो भवति यो अपो ब्रह्म उपास्ते अस्ति भगवो भू भगवो अद्यो भूयती इति वावो भूयो अस्ति तन्मे भगवान ब्रवीत स यो जो कोई भी जल को ब्रह्म जानक उपासना करता है सर्वान्माती आपनोति सारे काम उसका पूर्ण हो जाएगा क्यों कहते हैं काम प्राप्त हो जाने से तृप्त हो जाता है और जल से तृप्त होता है जब ये प्यास अनुभव होता है जल प्राप्त होने से तृप्त हो जाता है इसी प्रकार काम कहते हैं ये वही तृष्णा प्यास जब काम प्राप्त होता है तो तृप्त होता है क्योंकि जल से तृप्त हो जाता है इसलिए जल को ब्रह्म जान करके जो उपासना करेगा उसका भी सारे काम पूर्ण हो जाएंगे तृप्तिमान भगवती यावद अपंग ग यथा कामचारो होती जल की गति विस्तार जितना है सर्वत्र इसका स्वातंत्र्य रहेगा तो जल के विस्तार अर्थात पृथ्वी नहीं है ऐसा नहीं है क्योंकि पृथ्वी तो जल का ही कार्य हुआ इसलिए जल का विस्तार अर्थात जल पृथ्वी ये सब में उसका स्वातंत्र्य रहेगा यो अपो ब्रह्म इति उपासते जो जल को ब्रह्म जानकर के उपासना करता है नारद पूछते हैं अस्थि भगवो अध्यो भूय हे भगवान जल से भी और श्रेष्ठ है अदभ्यो वाव भूयो अस्थि अद्भ्यो वाव भूयो अस्थि ये वाक्य कौन कहेगा सनत कुमार जी कहते हैं हे जल से भी श्रेष्ठ पदार्थ है तन मैं भगवान ब्रवृत्वी थी यह वाक्य कौन कहेगा नारद जी कहते हैं तो हमको बताइए कौन हे जलसे भीश्रेष्ठ कद तेजो वाद तेजो वव अभ्योभूय तागृह्य आकाशम अभितपति तदाशोचती नितपति वर्षिष्यति वा इति तेज एव तत्व दर्शय दर्शय्वा अथ आपह सृजते अप सृजते अप सृजते तदर्ध्वाभिश् तद तिरचिभ विद्युदीरहद अल्हादाशरती आहदाश तस्माहुर्दत स्तनयतीर्ष बर्श, वर्षिष्यति वाई तेज हैत् पूर्व दर्शय्वा अथाप सृजते तेज उपास्वी कहते हैं सनत्कुमर जी अदभ्यो बाव तेजो भूय जल से भी तेज श्रेष्ठ है क्यों श्रेष्ठ है कहते हैं कि यह जो तेज है वो तो वायु को भी रोधन करके आकाशम अभितपति, आकाश में वायु को रोधन करके बंद करके कहते हैं तपाता है जब बहुत गर्मी का समय आता है कहते हैं कि हवा भी नहीं चलता ये सब रुद्ध हो गए और गर्म ही गर्म होता है इस प्रकार की ये तेज का सामर्थ्य है वायु को भी रोधन कर देता है और आकाश को गरम करता है तद आहो उस समय में लोग कहते हैं निस्वचती अर्थात पूरा जगत को ये तेज तपा रहा है और नीतपति तप जगत को तो तपाता है और देह को भी तपाता है नीतपति विशेष देह को निस्वती सामान्य रूप से जगत को तपाता है जब इस प्रकार की होती है कहते हैं बहुत गर्म होता है वायु भी चलता नहीं कहते हैं बरसिष्य वा आगे वर्षा होने वाला है इति तेज एवं तद पूर्व दर्शयित अथवा अपहस अपह सृजते परमात्मा जब सृष्टि करते हैं प्रथमे तेज की सृष्टि होती है ना पहले जल की सृष्टि होती है तेज की इसलिए कहते तेज एवं तद पूर्व दर्शय तेज अपने आप पहले दिखा करके आगे फिर जल का सृष्टि करता है तदेतद एतदर्ध्वा भिष तद, एत तद एत यही जो तेज है उर्ध्वा ऊपर वाले में के द्वारा भी तीरश्ची, ये बाकी पार्श्व वालों के द्वारा भी विद्युत आल्हादास चरंती विद्युत भी विद्युत के द्वारा ये जो तेज है ऊपर पार्श्व विद्युत ये सब के द्वारा आल्हादास चरंती आल्हाद कहते हैं जो अल्लाह है ना रहा है, लार आल्लाह की अर्थ आ जाएगा ने तो क्या हाँ अच्छा अल्लाह <laughs> <laughs> <laughs> अल्लाद आल्हादा अर्थात यहाँ जो मेघे का गर्जन होता है कहते हैं वो सब चरंती <laughs> तेज ही इस, इस दिशा में इसी इस रूप बनकर के सब प्रकट होता है तस्मा आहुर विद्योतते स्तनयती वर्षिष्यति वाई तेज का जब इसी प्रकार के तेज प्रकट होता है तब कहते हैं विद्योतते अभी बिजली चमकती है स्तनयती मेघ गर्जन होता है वर्षिष्यति आगे वर्षा होगी तेज एव तूर्व दर्शय्वा अथ अपृजते तेज अपना अपने आप को प्रकट करके आगे फिर जल का सृष्टि करता है इसलिए तेज जल से श्रेष्ठ है तेज का उपासना करें स यश तेजो ब्रह्मेत तेजस्वी वही स तेजस्वत लोकान भास्व तो अपहृत तमस्कान थी थी। आ मंत्र में आपरादाश्चरती रा, रा।, रा अच्छा रा है रा अच्छा इसका अर्थ होता है कि अर्थात जो मेघ का गर्जन होता है वो सबके द्वारा तेज प्रकटित होता है स यस्तेजो ब्रह्मती उपस्ते तेजस्वी वै सेजस्व लोकान्ास्वतहततमस्कान अभिध्यति येजसो गास् यमचारो बेजो उपास्ते अस्ति भगवस्तेजसो भूये तेजसोय अस्ति तन्मे भगवान्वत्वी जो तेज को ब्रह्म जानकर के उपासना करता है तेजस्वी होता है वो और तेजस्वियों का जो लोक है उसको प्राप्त करता है तेजस्वत वो तेजस्वी का लोक नहीं जो लोक में तेज होता है उस तेज वाला लोक को ये प्राप्त करता है वो तेज वाला लोक सब कैसा है कहते हैं भास्वत अर्थात उस प्रकाशमान क्योंकि जो लोक में तेज होगा उस प्रकाशमान होंगे और अपहत तमस्कान वो सब लोक में तमस अर्थात तो ये जो अंधकार अंधकार अज्ञान अंधकार बाह्य आध्यात्मिक अज्ञान ये सब नहीं रहेगा अर्थात तो उस लोकों को प्राप्त करेगा जिस लोक में जो निवासी है उनमें बाह्य विषय का जो ये अंधकार वो भी नहीं है क्योंकि वहाँ भास्वत लोक है और आध्यात्मिक विषय का जो अज्ञान है वो भी सब वहाँ नहीं है ऐसा लोगों को प्राप्त करेगा या तेजसो गतम तेज का जहाँ तक गति है त्र से यथा कामचारो बी तो वहाँ उसका स्वातंत्र्य रहेगा सब पदार्थ भोग कर सकता है यश तेजो ब्रह्म इति उपास्ते तेज को ब्रह्म जान करके जो उपासना करता है अस्थि भगवस्तेजसो भूय तेजस भी कुछ श्रेष्ठ पदार्थ है तो कहते हैं कि अस्थि तेजस्वो भूयो अस्थि है तन में भगवान ब्रभित इति हे भगवान वो मेरे को बताइए ये वाक्य किसका होगा नारद जी का हे भगवान मेरे को बताइए अभी सनत कुमार उत्तर देते हैं आकाशो वाव तेजसो भूया नाकाशे वेई सूर्या चंद्रमसो उभ विद्वन् नक्षत्राणी अग्निर अच्छा विद्युतक्ष अग्निर अग्नेर आकाशेन आहू आहूय आकाशे नृणेन प्रतिशोती आकाशे रमते आकाश न रमते आकाशे जायते आकाशम में आकाशम उपस् उपाश्व आकाश्व तेजसो भूयाद अभी प्रथमे अन्न कहा था अन्न से श्रेष्ठ किसको कहा आप जल को कहा और जल से श्रेष्ठ तेज हुआ अभी तेज से श्रेष्ठ किसको कहते हैं आकाश को कहते हैं बीच में कौन छूट गया वायु छूट गया तो इसलिए कहते हैं आकाश तेज से सृष्ठ श्रेष्ठ है कहते हैं कि ये जो आकाश तेज से श्रेष्ठ है वायु सहित तो तेज से श्रेष्ठ श्रेष्ठ है अर्थात यहाँ तेज के आगे वायु है जो कि तेज से श्रेष्ठ है और यह वायु से भी आकाश श्रेष्ठ है तेजस्व पंचमी करने से वायु सहित तेजस्व इस प्रकार के लेना है आकाश वायु के साथ तेजस श्रेष्ठ है भुयान भुयान अर्थात श्रेष्ठ आकाशे वे सूर्या चंद्र आकाश के अंदर में ही ये सूर्य और चंद्र ये आकाश में ही है और विद्युत नक्षत्राणी अग्नि ये सब आकाश में ही है अग्नि आकाश में है अर्थात अग्नि जहाँ है तो वहाँ कुछ खाली जगह है आकाश अर्थात नहीं कि अंतरिक्ष लोग जहाँ भी खाली जगह है वो आकाश है बिल्कुल तो अगर कहते हैं कि ठोस भरा हुआ है वहाँ अग्नि का प्रज्वलन नहीं हो सकता है आकाश है न आहुयती कोई अगर दूसरा को बुलाता है तो आकाश है तभी वो शब्द गमन करेगा और बिल्कुल कहते हैं एकदम ठोस दीवाल है कुछ दस बारह फुट का और इस तरफ कोई आवाज़ देगा वो जाएगा नहीं जाएगा इसलिए कहते हैं आकाश न आहूयती अन्य को आवाहन करता है और जो सुनता है कहते हैं वो भी आकाश है न श्रीणती खाली स्थान बीच में है तो यह शब्द उच्चारण किया उसको सुनाई दिया आकाश न आकाश न आकाश से न प्रतिशणती न, न आकाश से न एक ही पद है आकाश न प्रतिश्रुणती प्रतिश्रुणती अर्थात ये कुछ कहता है वो सुनता है ये कुछ कहना वो सुना प्रतिश्रवण अथवा प्रतिश्रवण कहीं प्रतिध्वनि कहते हैं आकाश में ये सब होता है आकाश रमते कहते हैं खाली स्थान कुछ है तभी कुछ क्रीड़ा करेगा अगर खाली स्थान नहीं है कहते हैं आकाश न रमते कभी ऐसा स्थिति होता है कि आकाश न रमतें खाली स्थान है किंतु सुख नहीं होता है क्यों नहीं होता है कहते हैं अन्य कोई कठिनाई हो गया कोई मर गया पूरा खाली स्थान में है कहते है, गंगा जी के किनारे खड़ा है किंतु अभी मन में चलता है वो मर गया भाई मर गया माँ मर गया बाप मर गया कुछ चिंता करेगा तो कहता है कि न रमते दुख होता है आकाश से जायते खाली स्थान है तभी कुछ उत्पन्न होगा अगर रुद्ध स्थान है उसमें जन्म नहीं हो पाएगा कुछ पदार्थ जो बालक जो वत्स का, ये जो उत्पन्न होता है कहते हैं खाली स्थान में उत्पन्न होता है आकाशम अभिजाते आकाशम में ही जन्म होता है आकाश को अब आकाशम द्वितीया दिया आकाश को लक्ष्य करके उत्पन्न होता है जो बीज हम मिट्टी में डाले वो जो अंकुर निकलेगा तो वो ऊपर की तरफ निकल करके आएगा कहते हैं आकाश की तरफ आएगा इसलिए आकाश श्रेष्ठ हुआ वायु सहित तेज से आकाश श्रेष्ठ हुआ आकाश का ये उपासना करें आकाश नहीं है तब तो कैसा दुख होता है ये तो जब कहते ना कुंभ में जो स्टंपेड होता है ना तो पता चलता है कि आकाश नहीं है तो किस प्रकार के दुख होता है अच्छा फिर भी आनंद का विषय सब से, का अनुभव कभी थोड़ा होना चाहिए स य आकाशम इति उपास्ते आकाशवत वै स लोका प्रकाशवत असंवाद असंवादा उतो अभी यदाकाश से ग्रै यमचारोती ह आकाशम इति उपास्ते अस्ति भगव आकाशा भूय इति आकाशाद भूयो आकाशाद भाव भूयो अस्ती तन्मे भगवान ब्रवीतवीति स यह आकाशम ब्रह्म इति उपास्ते जो आकाश को ब्रह्म जान करके उपासना करता है आकाश आकाशवतो वही स आकाश आकाशवत अर्थात विस्तार लोकों को प्राप्त करता है प्रकाश प्रकाशवत जो खाली स्थान होता है कहते हैं वो प्रकाश वहाँ रहेगा आकाश प्रकाश जैसे कहते हैं ऊपर का लोक खाली स्थान है कहते हैं प्रकाश रहेगा आकाश प्रकाश साथ में रहेंगे असंबाधन उर्गा अभिशिध्यती असंबाधन अर्थात ऐसा स्थान को प्राप्त करता है जहाँ अन्य पीड़ा नहीं देते हैं आ जब गए त्रिवेणी में स्नान करने के लिए तब अन्योन्य पीड़ा हुआ ना अन्योन्या पीड़ा नहीं हुआ अन्यन् पीड़ा हुआ कहते हैं कि ये सब संवाद हुआ वहाँ क्यों कहते हैं कि आकाश नहीं रहा आकाश अगर थोड़ा खाली रहेगा शरीर से शरीर कहेंगे ठीक है संवाद नहीं हुआ आकाश अगर नहीं होगा कहते हैं संवाद अर्थात अन्योन्य पीड़ा होगा ये कहते हैं और प्राप्न होती अर्थात आकाश का जो उपासना करेगा वो अन्योन्य पीड़ा होने वाला ऐसे स्थान को प्राप्त नहीं करेगा जितना कष्ट सहन करके वो सब कहते हैं कर्म करता है कहते हैं उतना पुण्य होता है अर्थात तो उतना पाप धुल जाता है जितना कष्ट होता है इसलिए कहते हैं कि पहाड़ के ऊपर मंदिर है चढ़ करके जाते हैं तो इसी प्रकार की कष्ट सहन करके जब वो कार्य करते हैं उतना पाप धुलता है उर्गाय वतो अभिषिध्य होती विस्तीर्ण विस्तीर्ण लोगों को प्राप्त करता है आकाशस्य गतम से यथा कामचारो भवति य आकाशम ब्रह्म ये उपास्ते आकाश का विस्तार जितने पर्यंत है आकाश को ब्रह्म जान करके जो उपासना करता है उसका स्वातंत्र्य वो सर्वत्र रहेगा अस्ति भगव आकाशाद भूय ये वाक्य किसका होगा नारद जी का आकाश से श्रेष्ठ और कुछ पदार्थ है तो अभी कुमार जी कहते हैं आकाशाद वाव भूयोस्ती आकाश से भी श्रेष्ठ है ते भगवान इति हे भगवान मेरे को बताइए आकाश से भी जो श्रेष्ठ है स्मरो वाव आकाशाद भूय तस्माद्यपि बहव आशीर न स्मरत नई बे किंचन श्रृण्विर् न मनयुरन न बीजानी रन ठीक है जानीरन न बीजानीर यदा भाव ते स्मरेयुर अथ श्रृणुर अथ मन्वीर अथ बीजी स्मरेण वे पुत्री स्मरेण पशून स्मर स्मरम स्मरम उपास्ते स्मरस्य गतं तत्रास्य स्रम्तिपस्ते कामचारो ग्राशाचारोती यह स्मर ब्रह्मेती उपास्ते अस्ति भगव स्मरा भूये स्मरादावय तन में भगवान प्रवृत्वी थी सनत कुमार जी कहते हैं आकाशाद भूय स्मरो वाव आकाशाद वाव भूय स्मर आकाश से भी स्मर श्रेष्ठ स्मर अर्थात अंतकरण का परिणाम है जिसको स्मरण कहते हैं पहले भी एक आया था चित्तम चित्त शब्द से भी कहा गया चित्त शब्द से वस्तु का स्वरूप विषय का जो स्मरण होकर के निश्चय हो, हो जाए सामने में ये पदार्थ आ गया अभी स्मरण हो गया अच्छा ये तय है कि पेपर क्लांप है ये हो गया अर्थात चित्त तत्काल ये वस्तु को इसका जो स्वरूप उपस्थित करवा दिया और यहाँ कहते हैं कि स्मरा स्मरा अर्थात इस प्रकार की कोई वस्तु विषय का सामने में है तद विषय का नहीं है चित्त में तत्काल वस्तु जो उपस्थित होता है उसका स्वरूप को बता दिया निश्चय करके कह दिया यह किंतु स्मरण कोई सामान्य स्मरण सब प्रकार के स्मरण इसमें आ जाएगा यह स्मरण ये, ये आकाश से भी श्रेष्ठ है क्यों कहते हैं स्मरण होगा तभी तो कुछ अगर स्मरण नहीं है तो कहते हैं कुछ भी कार्य उसका नहीं बनेगा दृष्टांत तो देकर समझाते हैं यद्यपि बहु बह बहुत बैठे हैं किंतु न स्मरण तो, किसी को कुछ स्मरण नहीं हो रहा है कहते सब क्या है कहते बिजली चली गई सारे रोबोट जैसा अगर रोबोट सब तभी कार्य करेंगे अगर बिजली है तो तो बिजली बिना रोबोट जैसा कहते हैं बहुत लोग बैठे हैं किंतु न स्मरण अगर कुछ स्मरण नहीं कर रहे हैं कहते हैं नई वतें कंचन ऋषण और फिर कुछ सुन भी नहीं रहे हैं स्मरण नहीं कर रहे हैं तो फिर कुछ सुन भी नहीं रहे तात्पर्य है कि स्मरण नहीं कर रहे हैं अर्थात तो उनका ये श्रवण भी नहीं हो रहा है अर्थात श्रवण का कोई फल भी नहीं हो रहा है क्योंकि कुछ ही नहीं हो रहा है न मनवीरन अगर कुछ स्मरण ही नहीं हो रहा है तो फिर क्या मनन होगा न बीजानी रन फिर कुछ ज्ञान भी नहीं होता है और यदा बाबत है स्मरयूर अगर उनका स्मरण हो जाता है हाँ ऐसे हमने सुना था तब जो सुनते हैं उसका फल होता है अथ्यु श्रृण फिर सुनता है अथवा मनवीरन आगे मनन करेगा अथवा बिजानी रन फिर उसका निश्चय भी कर लेगा स्मरण अगर नहीं हो रहा है तो, तो फिर मान लिया जाएगा कि इसका श्रवण भी नहीं हुआ मनन भी नहीं होता होगा और विज्ञान भी नहीं होगा स्मरणे वेयी पुत्रान भी जानाती स्मरण वेयी के द्वारा ही पुत्र को जानता है स्मरण हो तभी तो कहेगा ये पुत्र है स्मरण पशु स्मरण उपास होती स्मरण होता है यह पुत्र है यह पशु है, है इस प्रकार की जानेगा इसलिए स्मर ये आकाश से भी श्रेष्ठ है स्मर का उपासना करें स यह स्मरम ब्रह्म इति उपास्ते जो स्मरक को ब्रह्म जानकर के उपासना करता है जितने विस्तार स्मर का गति है अर्थात तो जो जो पदार्थ को सब स्मरण कर सकता है वो सब में इसका स्वातंत्र्य रहेगा प्रभुत्व रहेगा यह स्मरम ब्रह्म ये उपास्य जो स्मर ब्रह्म ऐसा जान करके उपासना कर रहा है अस्ति भगवह स्वर स्मराध भूय एक इसका वाक्य होगा नारद जी का तो स्मराध बाबो भूयो अस्थि सनत कुमार कहते हैं नारद जी कहते हैं भगवान तन में ब्रवीतु फिर आप हमको बताइए स्मर से क्या है तो कहते हैं स्मर से, से श्रेष्ठ है आगे कहेंगे जिसको वैतरणी कहा जाता है इसको पार करना महान कठिन है वो क्या है कहते हैं भर्तृहरी भी कहते हैं बात आशा वराद् आशा आशाध आसे धो स्मंत्री कर्मा कुरुते पुत्र पशुंश इच्छेत इमं इच्छत इमं च लोकमूत आशा उपास आसा उपास्वी आसान उपास होती है आसाम है ना अच्छा अच्छा आसान दे दिया तो। सनत कुमार कहते हैं कि आशा बाब स्मरा भूयसी स्मर से ये जो स्मरण जितना ये कर लेता है कहते हैं उससे आशा और श्रेष्ठ क्यों कहते हैं आशे धो वही स्मो आशा से युद्ध होकर के स्मरण करता है जब कुछ चीज़ में कहते हैं आशा होती है ये तो पाना चाहिए करना चाहिए कुछ इस प्रकार कहते हैं आशा हो जाती है तब कहते हैं स्मर आगे फिर उस विषय में पूरा स्मरण करने के लिए उद्यम करता है स्मरण करता है तो कहते हैं आगे फिर मंत्रान्व अधीते कर्माणि क्रुते मंत्रान्व अधीते अर्थात तो ये बाघ का व्यवहार किया आगे कर्माणि कुरुते बाघ अध्ययन किया तो मंत्र ये शब्द शब्द का अर्थ आया अर्थ से आगे कर्म करता है पशुंश पुत्रांश पशुंश इच्छत ये सब का इच्छा करता है और इमाम च लोकम अमुम च इच्छत इस लोक में परलोक ये सब प्राप्त करने का इच्छा करता है इसलिए आशा उपासव आशा का उपासना करें आशा अर्थात इस जो अप्राप्त वस्तु की आकांक्षा तृष्णा काम ये सब कहते हैं ये काम ये बाक़ी सबसे श्रेष्ठ हो गया यहाँ तक जितना था आकाश तक उससे भी ये काम श्रेष्ठ हो गया अभी हम लोग कैसे आकर के पहुंच गए प्रथम में क्या था नाम नाम से श्रेष्ठ बाघ बाघ से मन मन से संकल्प संकल्प से चित्तम चित्त से ध्यान ध्यान से विज्ञान विज्ञान से बलम बल से अन्नम आगे अन्न से आप से तेज तेज से आकाश आकाश से स्मरा स्मर से अभी सबसे बलवान हो गया आशा आशा, आशा अभी सबको चला देगी इसलिए कहते हैं निराशा है बहुत सबसे उचित है नहीं तो चलाते रहेगी ये आशा सबको आगे कहते हैं स ये आशा ब्रह्म ये उपास्ते आशया सर्वे कामा समृद्ध्यंति अमोघा आशीषोति यदा ग्रश्य भवति यः आसम् ब्रह्म उपास्ते अस्ति भगव आशाया भूय आशाया भावूय अस्त तन्मे भगवान ब्रवीत स जो कोई भी आशा को ब्रह्म के उपासना करता है आश या आशा के द्वारा इसका सारे काम समृद्धि को प्राप्त करेंगे अर्थात वो जो आशा करेगा प्रार्थना करेगा अमोघा भवंती उसका प्रार्थना कभी विफल नहीं होगा जिस विषय का आशा करेगा सब उसका काम पूर्ति हो जाएंगे आशा ब्रह्म जान करके जो उपासना करेगा सब यह लौकिक के सारे काम उसका पूर्ति होने लगेंगे समृद्धियंती समृद्धि को प्राप्त करेंगे इसलिए आशा का उपासना करने वाले का सारे काम प्राप्त हो जाएंगे जब जितना तक आशा का व्याप्ति है तत्र यथा यथा काम चारोहती ये आशा ब्रह्म ये उपासते आशा को ब्रह्म जान करके जो उपासना करता है जहाँ तक आशा का गति है आशा होने से आगे स्मरण करता है जितने पदार्थ तो सब स्मरण कर सकता है सर्वत्र इसका स्वातंत्र रहेगा प्रभुत्व रहेगा ये बताते हैं वही बात तो सारे कामना को प्राप्त कर लेगा और फिर कामों को प्राप्त होने से क्या होगा उसको भोग करेगा भोग करने से क्या होगा कुर्वते कर्म भोगाए कर्म करतुच भुंजते नद्याम कीटाइवावर्ता आवर्तांतरमाशुते व्रजंतो जन्मनो जन्मा लभंते नव निर्वृत्तिम शांति को प्राप्ति नहीं करेगा आशा तो होते रहेंगे तो फिर इसलिए कहना इसलिए निराशा ही श्रेष्ठ है आशा जब तक बंदी रहेगी इसलिए शास्त्र में अन्यत्र कहा जाता है आशा वैतरणी भर्तियरी कहें शायद आशा वैतरणी वैतरणी अर्थात इसका मतलब विरुद्ध तरण इसका तरण करके पार किया ही नहीं जा सकता है ये आशा ऐसे है आशा होगा तो स्मरण बनेगा आशा रहेगा तो बैठे बैठे दिन रात मनोराज्य करता रहेगा उसका अंत नहीं होगा इसलिए आशा में ही वही रुक देना है आगे और न चलना आशा ही न होना एकतावान वही काम ऐसे में कहा गया यह आशा काम है प्राणो व आशा या भूयान यथा वरा नौ समर्पिता एवं एत अस्मिन प्राणे सर्व समर्पित प्राणः प्राणे याति प्राणः प्राणम ददाति प्राणाया ददाती प्राणो हो पिता प्राणो माता प्राणो भ्राता प्राण श्वसा प्राण आचार्यः प्राणो ब्राह्मणः प्राण आशा से भी श्रेष्ठ है क्यों के, के क्यों कहते हैं कि प्राण में ही ये पूरा जगत आश्रित है दृष्टांत देते हैं यथावा अरा नाभो समर्पित रथ का चक्र का जो नाभि होता है वो नाभि में सारे अर समर्पित होते हैं आश्रित होते हैं ना भी ही मुख्य होता है इसी प्रकार प्राण एवं अस्मिन प्राणे सर्व समर्पित प्राण में ही सब कुछ समर्पित है प्राण प्राणे न प्राण कभी परतंत्र नहीं हो जाता है प्राण स्वतंत्र होता है प्राण प्राणे न याते <clears throat> अपने शक्ति से अर्थात प्राण अपने शक्ति से ही प्रतिष्ठित रहता है बाकी सब प्राण के ऊपर आश्रित तो होते हैं प्राण प्राणम ददाती तो कहता है कि देने वाला कौन है कहते हैं अगर आप कहते हैं कि सब कुछ प्राण में आश्रित तो है तो जो देने वाला वो भी प्राण में आश्रित तो है और जो दिया जाता है वो भी और प्राण में आश्रित तो है इसलिए कहते हैं प्राण प्राणम ददाति, देने वाला भी प्राण है जो दिया जाता है वो भी प्राण ही है और जिसको देता है वो कौन है कहते हैं प्राणाया ददाती अर्थात प्राण प्राणम प्राणाया ददाती इस प्रकार की हो जाएगा प्राणो हो पिता प्राण माता ये पिता कौन है कहते वो भी प्राण है माता कौन है कहते वो भी प्राण है प्राणो भ्राता प्राण श्वसा प्राण आचार्य प्राण ब्राह्मण अर्थात ये सब कुछ जगत ये प्राण रूप ही है सभी कुछ प्राण में समर्पित तो है इसलिए प्राण श्रेष्ठ है तो प्राण का श्रेष्ठत्व तो दिखाने के लिए आगे मंत्र कह रहे हैं स यदि पितरवा भ्रातर व स्वसर इव आचार्य धिक्त्वा अस्तु इति भृशम इति अस्त एनम् आहुः पितृहा वेत्वसी मतृह वेयत्वसी भ्रातृह वेयत्वसीवृ वेय थमसी आचार्य वेयत्वसी ब्राह्मण वेयत्वसी अगर कोई पिता माता भ्राता अथवा सोसा सोसा भगिनी बहन कहते हिंदी में आचार्य ब्राह्मण इनको अगर किंचित भृषम इृषम अर्थात अनुरूप जिनको जैसे कहना चाहिए ऐसा नहीं कह करके कुछ अगर अन्य उपाय से कह दिया जो कि अनुरूप नहीं है उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए अगर ऐसा कह दिया तो प्रत्याह उसको बाक़ी लोग कहते हैं अर्थात आपको धिक हो अन्य लोग इसको कहते हैं आपको धिक हो इति एव एनम आहू अगर वो कोई भी पिता माता भ्राता भगिनी ब्राह्मण आचार्य इनको अगर कुछ भ्रषम एव प्रत्याह कुछ अगर प्रतिकूल बात ऐसा कह दिया अननूप बात कुछ अगर कह दिया आ, जैसे गुरु कहते हैं गुरु आचार्य के इत्यादि के हुम अथवा तुम कहते हैं ये से ये नहीं करना है ये सब करने से कहते हैं ये पाप है गुरुम हुम कृत्या तुम कृत्या विप्रम निर्जित्यदत श्मशाने जायते वृक्ष वृक्षो गृध्र कंकादि से गुरु को आचार्य को हुम कहना हुम अर्थात हुम कोई शाज नहीं जाएगा आप सुने कह देगा हु ये सब अर्थात तो जी इस प्रकार के कहना चाहिए इस प्रकार के अगर जो गुरु को हुम कह देता है नहीं तो गुरु को तुम कह दिया कहते तो इस प्रकार के कहने से कहते हैं कि स्मशान में वृक्ष रूप प्राप्त करेगा और ठीक है वृक्ष तो हुआ कहते हैं उस वृक्ष को कौन आश्रय करेंगे तो कहते हैं स्मशान में अन्य पक्षी जा कर के नहीं रहते हैं गृध्र और कंक कंक जो सफ़ेद चील कहते हैं कोई जाकर के उधर रहते हैं जो कि ये सबक मांस से ये को भक्षण करते हैं अगर कुछ अप्रतिरूप अनन रूप बात कह दिया लोग उसको कहते हैं धिक्ता ए उस व्यक्ति को कहते हैं आपको धिक्क क्यों कहते हैं आप पित्री हा तो मौसी आप तो पिता का हनन करने वाले हो अतः श्रेष्ठ लोगों को ज्येष्ठ लोगों को अप्रतिरूप अनन कुछ कहना कहते हैं वो उनका हनन ही हो गया मातृहा भाई तो मसीह अब तो माँ का माता का हनन करने वाले हो भ्राता का हनन करने वाले हो भगिनी का हनन करने वाले हो आचार्य हा आचार्य को हनन करने वाले हो ब्राह्मणों को हनन करने वाले हो तो किसको कहा कहते पिता माता भ्राता भगिने आचार्य ब्राह्मणों को कहा तो पिता माता भगिने आचार्य ये सब तब तक तो कहते हैं जब उसका शरीर में प्राण है आज जब प्राण नहीं है कहते हैं कि तब तो उसको पिता माता भ्राता नहीं कहा जाता कहते हैं ये पिता का स्व है शरीर है कह देते हैं उसको पिता नहीं कहता तो कहाँ गए पिता कहते हैं पिता तो चले गए हम लोगों को छोड़कर के चले गए कहेगा जो पड़ा है कहता है ये पिता नहीं है तो इसलिए प्राण को ही लक्षण कर मतलब लक्षित करके यह बात कहा जाता है प्राण ही श्रेष्ठ है आगे कहते हैं जब प्राण शरीर में है अगर कुछ अप्रतिरूप शब्द भी कह देता है तब लोग कहते हैं ये तो पिता का हनन करने वाला है अगर प्राण शरीर छोड़ करके चला गया तब कितना भी करे लोग कहेंगे ना ठीक है ये तो ऐसा ही कर लेना चाहिए कहते हैं उसको अथ यद्यपि एनान उत्क्रांत प्राणा छूलेन समासम व्यतिसंग व्यतिसंग दहेत नई एनम ब्रुयु पितृहाशीति न है हाँ न एवनमु पितृह अशीति न मातृह अशीति न सुश्री अशीति न आचार्य अशीति न ब्राह्मणः असीति यद्यपि अथ यद्यपि एना जो पिता माता भ्राता भगिनी ब्राह्मण आचार्य इ सबको उत्क्रांत प्राणान उनका अगर प्राण चला गया अर्थात जो शरीर पड़ा है उसको लेकर के जब दाह करते हैं सूल ना सुल अर्थात जो बांस ले करके समासम अर्थात बिखर गया इधर उधर तो फिर एक जगह थोड़ा कर देते हैं पूंजीकृत्य एक जगह करके अथवा व्यति व्यतिशम अलग अलग करके सिकुड़ गया तो कहते हैं थोड़ा फिर खोल देते हैं चौड़ा कर लेते हैं अगर कुछ फूटता नहीं जो पूरा शरीर ऐसे ही पड़ा हुआ जलता नहीं तब कहेंगे देख देखे होंगे जो लोग सबा जलाते हैं बड़ा बड़ा बंबू ले करके फिर उसको मारते हैं जैसे वो थोड़ा फूट जाए कि शरीर का अंदर भाग भी जलने लगे ऐसा वो करता है जब वो शरीर में थे तो कुछ अपशब्द प्रयोग कर दिया तभी तो कहते हैं पितृहा अभी वो प्राण चला गया तो कहते हैं कि अभी बम्बू लेकर के उसको अभी मारता है तभी तो लोग नहीं कहते कि पितृहा उसी नहीं कहते कि आप मातृहा हो अथवा आप भगिनी का हनन करने वाले हो इस प्रकार की नहीं कहते हैं आचार्य हा ऐसे नहीं कहते हैं ब्राह्मण हा ब्राह्मण को हनन करने वाले हो ऐसा नहीं करते हैं कहते हैं क्यों कहते हैं प्राण नहीं है अर्थात प्राण रहने से पिता पिता हुआ प्राण नहीं रहने से वो सब अभी पिता नहीं हुआ प्राण का महात्म्य प्राणो हेता सर्वाणी स वश्यन एवं पश्यन एवं एवं मन्वान्वानन अतिवादी होती तम चेत ब्रूहुर् अतिवादी असि अतिवादी अस्मी ब्रूहिया ब्रूहियापन्नुवि प्राण हेता सर्वाणी ये सब जो स्थिर है चलनशील है वो सब के प्राण ही है प्राण में ही सब ये आश्रित है प्राण ही ये सब बना हुआ है प्राण रूप ही है सवा ऐसा एवं पश्यन यह जो इस प्रकार की अनुभव करता है तो सब कुछ प्राण है और मैं ही वही प्राण हूँ इस प्रकार की जो अनुभव करता है एवं मनवान एवं बीजानन निश्चय कर लेता है विचार करके जो निश्चय कर लेता है तो क्या निश्चय कर लेता है कहते हैं कि यह स्तंभ से लेकर के ब्रह्मा पर्यंत सब कुछ प्राण ही है और वो प्राण मैं ही हूँ जो इस प्रकार के निश्चय कर लेता है तो कैसा कहते हैं तो मनवान बीजानंद तो मनन करके निधि बीजानंद इस प्रकार के जो निधिध्यासन अर्थात इस प्रकार के विचार करके निश्चय कर लेता है तो वह अतिवादी होता है अर्थात क्या कहता है अतिवादी अर्थात अतिक्रम्य पद्धति सबको पार करके कहता है क्या कहता है कहते मैं ही ये सर्वरूप हूँ मैं ही तो प्राण हूँ प्राण सर्वरूप है इसलिए मैं ही सर्वरूप हूँ अगर उसको कोई कहेगा तो जो इस प्रकार के प्राण का उपासना करके जान लिया कि मैं ही प्राण हूँ ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंत ये जो घास पर्यंत ये सब मैं ही हूँ तो सभी का स्वरूप मैं ही हूँ इस प्रकार की जो जानता है अगर वो कहता है कि मैं सर्वरूप हूँ उसको कोई कहेगा आप अतिवादी है आप तो बढ़ कर के कहते हैं वो कहे अतिवादी अस्मित ब्रुयात हाँ मैं सबसे बढ़ कर के कहता हूँ ना अपन भी तो, ना ना मतलब ये तो जो कह दिया गलती हो गया इस प्रकार की नहीं कहे कि हाँ ये मैं सबसे बढ़ करके कहता हूँ क्योंकि यही श्रेष्ठ है सब कुछ इसी में ही आश्रित है अभी नारद जी को लगा अच्छा तो प्राण ही सबसे श्रेष्ठ है क्योंकि मैं ही प्राण रूप हूँ ऐसा जिसको निश्चय हो जाता है पूरा जगत उसमें आश्रित होता है तो यही श्रेष्ठ हो गया पूरा जगत का मैं अधिष्ठान बन गया इस प्रकार की सोच करके नारद अब शांत हो गए आगे और नहीं पूछे अस्थि वाव प्राणाद भूयो इति इस प्रकार की नहीं पूछे और क्यों तो ये तो हो गया मैं ही रूप हूँ इस प्रकार की निश्चय हुआ किंतु शिष्य अगर योग्य है तब तो तभी आचार्य का कर्तव्य है उसका भ्रांति को दूर करना अभी प्राण को श्रेष्ठ मान करके मैं प्राण रूप हूँ माना है इसे ये जो प्राण है वो शुद्ध चैतन्य रूप है क्या नहीं है इसको कहा गया अर्थात ये भी अनृत तो अभिसंधि हो गया प्राण जो कि उत्पन्न होने वाला है नाश होने वाला है मिथ्या पदार्थ है मिथ्या पदार्थ में अहम बुद्धि हो गया तादात्म्य हो गया ये तो भ्रांति हुई शिष्य अगर योग्य है उसको ज्ञान कराना ये आचार्य का कर्तव्य है इसलिए अभी सनत कुमार स्वयं कहते हैं एष तो वतिवदति येन अतिवदति सोहम भगवह सत्यन अतिवदानी की सत्य तोिज्ञासीत सत्यम, सत्यम सनत कुमार कहते हैं एष तू वै अतिवदतिश तू अर्थात वास्तव अतिवदति सभी को अतिक्रम करके कहता है यह सत्येन अतिवदति जो सद्ब्रह्म में अभिसंधि करके कहता है अर्थात तो मैं सद्ब्रह्म हूँ इस प्रकार के अनुभव के साथ जो कहता है वही वास्तव अतिवादी है जो प्राण को मैं मान करके कहता है वो वास्तव अतिवादी नहीं है वो तो एक श्रेष्ट पदार्थ में तादात्म्य करता है व्यष्टि में नहीं समि में समष्टि में तादात्म्य करे फिर भी वो तो कार्य है वो विकार है विकार में तादात्म्य करना अर्थात ये अंतिम स्थिति नहीं है इसलिए कहते हैं सनत कुमार जी कि वास्तव अतिवादी वही है सभी को अतिक्रमण करके वही कहता है जो सत्येन न अतिवदती सत्य न अर्थात मैं सद्रूप ब्रह्म हूँ इस प्रकार की जो कहता है कहता है मतलब अनुभव करके कहेगा श्रवण करेगा मनन करेगा निधिध्यासन से विज्ञान कहता है यहाँ विज्ञान कहा गया तो विज्ञान विज्ञान से जो निश्चय करता है वही वास्तव अतिवादी होगा नारद जी कहते हैं सोह भगवह सत्य न अतिवादा नहीं तो मेरे को फिर अर्थात तो सत्य में अभिसंधि होनी चाहिए सत्य का ज्ञान होना चाहिए जैसे कि मैं सत्य में सद्रुप हूँ ऐसे मैं कह सकूँ सनत कुमार कहते हैं सत्य तू एविजिज्ञासितव्यम फिर आपको सत्य का प्रार्थना करना पड़ेगा आप अब तक तो कहते थे कि अस्ति बाबा आकाशात भूई अस्ति बाबा स्मरात भूय आप प्रार्थना करते थे मैं आगे आगे बताता था तो अगर आप चाहते हैं कि आप सत्य का अनुभव करके आप कहें तो आपको सत्य के लिए प्रार्थना करना पड़ेगा नारद जी कहते हैं सत्य भगवो विजिज्ञास फिर सत्य का ज्ञान मेरे को कराइए मैं आपको प्रार्थना करता हूँ <coughs> आपसे मैं ये सत्य को जानने के लिए आपसे प्रार्थना करता हूँ तभी प्राण तक तो आ गया प्राण से ये सत्य श्रेष्ठ हुआ यदा वे बीजाती अथ सत्यम बदती न अभिजानन सत्यम बदती बीजानन एव सत्यम बदती विज्ञानं त्वेव विजिज्ञासी तव्यमती विज्ञान भगवो विजिज्ञास यदा वे बीजानाती जब वो जानता है क्योंकि ऊपर मंत्र में क्या मांगे नारद जी किसको जानने के लिए इच्छा किए सत्य को तो कहते हैं अभी सनत कुमार जी कहते हैं कि सत्य को वही जान सकता है आगे सत्य विषय का कथन वही करेगा यदा वे बीजानाती जब पदार्थ का ज्ञान होगा तभी तो कहेगा इसको जान, जानेगा कि ये पुष्प है तभी कहेगा कि इदम पुष्प तो जिसको ज्ञान नहीं होगा वो कैसे कहेगा उस विषय का न अबिजानन सत्यम बदती अगर सत्य को जानेगा नहीं फिर अबिजानन नहीं जानता हुआ सत्य को कैसे कहेगा बीजानन एव सत्यम बदती जान करके ही सत्य को कहेगा तो अभी विज्ञानम तू एविजिज्ञासितव्यम इसलिए सनत कुमार जी कहते हैं इसलिए विज्ञान अर्थात तो यह जो जानना इसके लिए आपको प्रार्थना करना पड़ेगा किसको जानना है कहते तो सत्य को जानना है तो यह जो जानना है यह कैसे जाना जाएगा वो आपको प्रार्थना करना पड़ेगा अभी नारद जी कहते हैं विज्ञान भगवोत जिज्ञास थी विज्ञान तो विषय विज्ञान का मैं प्रार्थना करता हूँ तो विज्ञान अर्थात तो परमार्थ सत्य वस्तु का जो विज्ञान होगा तब ये जो मिथ्या पदार्थ है जो वाचारम्भम विकारो नामधेयम ये सब से हमारी बुद्धि हट जाएगी जब हम वास्तविक सत्य को जानेंगे तभी पूछते हैं तो ये जो विज्ञान ये जो जानना ये मेरे को आवश्यक है अर्थात मैं कैसे इसको जानूं? नारद जी भी पूछते हैं तो कहेंगे ठीक है हमको ब्रह्म का ज्ञान हो जाना चाहिए तो नाराज जी कहते हैं ये मेरे को कैसे होगा ये ज्ञान आगे सनत कुमार जी कहते हैं यथा वे मनुते अथ बीजानाती न अमु बीजा न अमत्वा बीजानाति मत बीजानाति मतिस्त एव बीजिज्ञास मतिम भगवो बिजिज्ञास सनत कुमार जी कहते हैं यदा मन उते मन उतय अर्थात यदा मननम करोति मननम अर्थात तर्क बुद्धि से जब तर्क करता है तभी निश्चय करता है ये तर्क क्यों आवश्यक होता है कहते हैं कुछ पदार्थ सुना तो निश्चय हो जाना चाहिए कहते हमारी अंदर में विपरीत तो विचार हो रहे हम सुनते हैं कि हम व्यापक ब्रह्म है जगत अधिष्ठान है ये सब सुनते हैं हम त्रिकाल में रहते हैं किंतु ये कहाँ हमको लगता है हम व्यापक हैं सुबह से शाम तक हमको तो यही अनुभव होता है हम परिच्छिन्न है अल्प शक्तिमान है अल्पज्ञान अल्प ज्ञान वाला है इसको कहते हैं कि शास्त्र जो कहता है हम तो मानते हैं कि अभी ये ठीक है क्यों कहते हैं कि हम विरुद्ध तर्क नहीं दे पाते हैं शास्त्र हमको सारे कहते ना प्रमाण विषय को हमको संशय नहीं होता है शास्त्र स्पष्ट है किंतु शास्त्र जो कहता है हमको इसका अनुभव तो नहीं होता है हमको विरुद्ध अनुभव आता है शास्त्रों को नहीं काट पाना एक बात है हाँ ये तो बात ठीक है किंतु हमको इसका अनुभव नहीं हो रहा है हमको इसका विरुद्ध अनुभव हो रहा है यह अलग बात है मतलब जो परोक्ष ज्ञान में हमको अभी कोई संशय नहीं है किंतु अपरोक्ष ज्ञान हमको अनुभव नहीं हो रहा है जो कहते ना हाँ आप जो कहेते वो तो ठीक है किंतु मेरा मन नहीं मानता है तो इस प्रकार की स्थिति अर्थात हमारे पास कोई तर्क नहीं है आपको काटने के लिए किंतु हमारा मन तो मानता नहीं इस प्रकार की स्थिति कहते वो मन को भी मनाने के लिए आगे तर्क चाहिए युक्तिया संभावित तत्वानुसंधानम मननम तू ये पंचदशी कहते हैं युक्ति से तर्क से ये मनन होता है इसलिए यहाँ का जो परंपरा है हम लोग भाष्य पढ़ते हैं टीका पढ़ते हैं वो सब क्यों पढ़ते हैं कहते हैं मनन होता है भाष्य टीका में तो देखेंगे कोई कभी तो प्रकरण आ जाएगा हर पृष्ठा में एक दो अनुमान मिलेंगे और निश्चित रूप से कोई आठ दस पृष्ठा देखेंगे तो एक दो तो अनुमान मिल ही जाएंगे ये सब तर्क देते हैं अनुमान इसलिए भगवान का भगवान भाष्यकार का जो ग्रंथ कहते हैं ना अनुमार्ध अनुमा इसका अर्ध भाग है ये जो भाष्य है इसका आधे भाग तो तर्क ही है मनन होता है ये सब अध्ययन काल में ही ये मनन होता है श्रवण के बाद जाकर के अन्यत्र कहीं मनन करेंगे ये संभव नहीं है श्रवण काल में ही मनन होता है तो कहते हैं सनत कुमार जी यदा वही मनुते अर्थात तर्क से विचार करता है अथ भिजान फिर अब निश्चय हो जाता है जो अनुभव नहीं हो रहा है प्रमेय गत संशय होता था शास्त्र कहते हैं मैं ही ब्रह्म हूँ किंतु ये तो हमको लगता नहीं प्रमेय में संशय होता था कहते हैं अथ विजानाति फिर अनुभव होता है न अमत्वा विजानाति मनन नहीं करके निश्चय नहीं कर पाता है मत्वाएव विजानाति फिर, फिर मनन करके निश्चय कर लेता है मतिस्तु एवं जिज्ञासित व्या इसलिए सनत कुमार जी कहते हैं ये मनन कैसे प्राप्त होगा वो आपको प्रार्थना करना चाहिए नारद जी कहते हैं कि मतिम भगवो विजिज्ञा से अर्थात तो हे भगवान में मति मति अर्थात ये मनन इसका उपाय क्या है ये मेरे को कैसे प्राप्त होगा वो आप बताइए सत्य आया था सत्य का कारण क्या हुआ यहाँ विज्ञानम जो विज्ञान जो निश्चय करेगा वही सत्य को कहेगा पदार्थों का निश्चय है तो अभी तो कहेगा ये ऐसे ही है जिसको निश्चय नहीं हो नहीं कह पाएगा तो सत्य का, का कारण हो गया विज्ञान अभी विज्ञान इसका कारण किसको कहा गया मनन मति यदा मनुते ये हुआ अच्छा ये सत्य किससे श्रेष्ठ हुआ था प्राण से ये प्राण किससे श्रेष्ठ हुआ था आशा से आशा किससे श्रेष्ठ हुआ था स्मरण से स्मरक किस से श्रेष्ठ हुआ था आकाश आकाश किससे श्रेष्ठ तेज तेज किससे श्रेष्ठ आपह आप जल किसे श्रेष्ठ अन्न अन्न किसे श्रेष्ठ हुआ था बल बल किसे श्रेष्ठ हुआ था विज्ञान सौ विज्ञान वाला हो एक अगर बलवान आगे आ करते तो सब चले जाएंगे और ये विज्ञान ये विज्ञान किससे श्रेष्ठ हुआ था ध्यान ध्यान किसे श्रेष्ठ चित्त चित्त किसे श्रेष्ठ संकल्प संकल्प किसे श्रेष्ठ मन मन किसे श्रेष्ठ बाघ बाघ कि से श्रेष्ठ नाम इस प्रकार की हो गया तो अंतिम में सत्य तो गाया था तो प्राण से भी सत्य श्रेष्ठ है प्राण अर्थात हिरण्यगर्भ स्थिति, मैं ही समस्त रूप हूँ इस प्रकार की स्थिति आएगा तभी तो वो सत्य को जाएगा जिसको ये समष्टि बुद्धि नहीं होगी वो फिर समष्टि का भी जो अधिष्ठान है चैतन्य रूप है उसको प्राप्त नहीं कर सकता है ये हिरण्य गर्भस्थिति आना है समष्टि रूप ये अर्थात ये समष्टि रूप अर्थात ये शरीर मन मनबुद्धि से इतना तादात्म्य में व्यष्टि में इतना तादात्म्य में छूट जाएगा पूर्णतया निष्काम दिखेगा वो अभी यह मनन कैसे प्राप्त होगा पूछते हैं मतिम भगवो विजिज्ञास कहते हैं यदा वे श्रद्धातीति अथ मनुते न अश्र धन मनुते श्रद्धा श्रद्ध दव मनुते श्रद्धा तो वो विजिज्ञासी तव्या भगवो विजिज्ञासेती यदा वे श्रद्धाती श्रद्धा करता है श्रद्धा अर्थात जो विषय में हमको चिंतन करना है वो विषय में आदर बुद्धि रखना है हमको इसी के बारे में चिंतन करके निश्चय करना है आदर बुद्धि रखना है जैसे हम लोग बार बार विचार करते हैं वेदांत में आदर बुद्धि रखना है अगर ये भारी पड़ेगा तब तो कर नहीं पाएगा आस्तिक बुद्धि इसको श्रद्धा कहते हैं भगवान भाजिकर विवेक चूड़ामणि में कहते हैं ना शास्त्र से गुरुवाक्य से सत्य वधारणं। वधारणं देते हैं अवधारणा दो प्रकार की पाठ मिलता है सा श्रद्धा कथित सदवीर वस्तु उपलब्य शास्त्र गुरुवाक्य इसको सत्य इस प्रकार के निश्चय करना अवधारणम जब श्रद्धा होती है तभी तो मनन करता है अगर संसार में श्रद्धा होगी कहते हैं उसी का ही मनन करेगा संसार का मनन करेगा मंतव्य विषय क्या है उसको पहले निश्चय करके उसमें आदर बुद्धि करना चाहिए संस्कार धीरे धीरे बनता है कोई रातों रात नहीं हो जाता है किंतु उद्यम उसके लिए करना पड़ता है बार बार मन चला जाएगा संसार में कितने हटाना पड़ेगा कितने बार हटाएंगे कितने जितने बार जाएगा उतने बार हटाना पड़ेगा यदा वे श्रद्धा धाती अथवा मनुते किसी पूछा कि हमको कितना बार हटना पड़ेगा क्या उत्तर देंगे जब तक पूरा आपको स्मरण न हो जाए रटन जब तक हो नहीं जाए तब तक आपको रटना पड़ेगा तो इसमें पूछना क्या है कहते हैं कि, कि, कि कितना दूर तक मतलब ये श्रद्धा करना पड़ेगा कहते हैं मनन विषय में जब तक दृढ़ आस्तिक बुद्धि आदर बुद्धि न हो जाए न अश्रद्धाधत् मनुते श्रद्धा अगर नहीं है तो मनन नहीं करेगा तो श्रद्धा नहीं है अर्थात तो श्रद्धा अन्यत्र कहीं है श्रद्धा तो कहीं ना कहीं रहेगी सात्विकी श्रद्धा हो सकती है राजसी श्रद्धा हो सकती है नहीं तो तामसी श्रद्धा होगी कहीं ना कहीं तो होगा जब ये सात्विक श्रद्धा होती है कहते हैं तब तो ये शास्त्र में आस्तिक्य बुद्धि होता है मंतव्य विषय जो वेदांत उसमें श्रद्धा होती है तब तो मनते मनन करता है श्रद्धा श्रद्धद एवं मनुते श्रद्धा श्रद्धा करता हुआ ही मनन करता है इसलिए श्रद्धा तू एवं विजिज्ञासित व्या श्रद्धा के विषय में आपको जानना आवश्यक है वो प्रार्थना करना चाहिए अभी सनत कुमार जी कहते हैं नारद जी कहते हैं भगवह श्रद्धा तो श्रद्धा के बारे में तो फिर हमको बताइए अर्थात अभी ये, ये श्रद्धा कैसी होगी क्यों श्रद्धा होने से क्या करेगा मनन करेगा मनन करने से विज्ञान होगा विज्ञान से क्या होगा सत्य का अनुभव हो जाएगा अभी श्रद्धा कैसी होती है उसके लिए कहते हैं यदा भाई निस्तिष्ठती अथ श्रद्धा न अन्य अनिस्तिष्ठन श्रद्धा धाती निस्तिष्ठन एव श्रद्धा धाती निष्ठा तो विजिज्ञास तवयती निष्ठा भगवो विजिज्ञास यह जो अभी विज्ञान से आरंभ हो रहा है सत्य का कारण विज्ञान विज्ञान का मनन मनन का श्रद्धा श्रद्धा का आगे कहते हैं निष्ठा ये तो बिल्कुल यह क्रम एकदम स्मरण रहना है तभी हमको पता चलना चाहिए कि अभी हम कौन सा सीढ़ी में है जब हम विज्ञान सीढ़ी में नहीं पहुंच जाएंगे विज्ञान अर्थात निधिध्यासन जब हम वो सीढ़ी में नहीं पहुँचेंगे हमको सत्य का अनुभव नहीं आएगा तो हमको देखना है अभी हम कहाँ खड़े हैं श्रद्धा का विचार हुआ हमको किया ये शास्त्र में इतना आदरबुद्धि हो गया कि ये शास्त्र में लगे रहना यही हमारा जीवन का एकमात्र कर्तव्य अगर ये हो गया कहते हैं ठीक है आपको श्रद्धा पूरी हो गई नहीं हुई तो फिर उसका क्या कारण है इसलिए कहते हैं यदा भाई निष्ठिष्ठति निष्ठा करता है निष्ठा करता गुरु शुश्रूषा तत्परत होकर के गुरु शुश्रूषा करता है तो कहते तब श्रद्धा होती है यदा निस्तिष्ठती अथ श्रद्धाती जब गुरु का सेवा करता है तब श्रद्धा होती है निष्ठा होती है <स्थाँगा> जब गुरु का सेवा करते है, हैं कहते हैं नजदीक से देखता है उनका जीवन को देखता है देखने से कहते हैं लगता है हाँ ठीक है ऐसे ही तो हमको चलना है जब देखते हैं उसका असर बहुत ज़्यादा होता है यद्य आचरती श्रेष्ठस् तदेवे तरोजन स यद प्रमाणम कुरुते लोकस श्रेष्ठ यद यद आचरति लोक तत्त एव अनुवर्तते तो श्रेष्ठ जो जो आचरण करता है इसलिए कहते हैं गुरु के पास रहेगा तो देखेगा उनका आचरण उनका विचारधारा फिर कहते हैं श्रद्धा हो जाती है कि इस प्रकार कैसे हुए तो हमको भी ऐसे होना है तत्पर होता है ब्रह्म विज्ञान आए फिर ब्रह्म विज्ञान प्राप्त करने के लिए तत्पर होता है गुरु का सुश्रू सेवा करता है इसलिए बार बार हम लोग महर्षि से सुनते हैं गुरु शुश्रूषया विद्या पुष्क लेना धन न अथवा विद्या विद्या चतुर्थम कारणम न एव तो गुरु शुश्रूषा ये करना है और अगर हम लोग साधु हो गए हम लोग के पास तो ये एक ही मार्ग ही रहा पुष्कल धन नहीं हुआ नहीं है और ब्रह्मज्ञानी गुरु को हम क्या विद्या दे सकते हैं इसलिए एकमात्र उपाय रह गया कि ये निष्ठा अर्थात अर्थ शुश्रूषा सेवा शुश्रूषा करना है गुरु की सेवा करना है गुरु की सेवा अर्थात गुरु जो कह देंगे आज्ञा पालन यही सेवा है नहीं तो जैसे महाराष्ट्र कई बार कहते हैं ना यानी हम तो पांव ही दबाएंगे और 10 आदमी पांव दबाएंगे तो वो पांव अभी ठीक रहेगा ना बीमार हो जाएगा <laughs> इसलिए जो सेवा दे देंगे कहते हैं वो सेवा करना है वही गुरु का आज्ञा पालन यही गुरु का सेवा तो जिसको जैसा सेवा देते हैं तो कहेंगे राम जी भरत को अलग सेवा दे दी लक्ष्मण को अलग सेवा दे दी जिसको जैसा सेवा दिया जाएगा वो ऐसे ही करना है तो ऐसा नहीं, नहीं नहीं हमको तो वो सेवा चाहिए उस प्रकार की नहीं है जब सेवा करता है कहते हैं तब श्रद्धा होती है न अनिस्तिष्ठन श्रद्धा धाती सेवा अगर नहीं करता तो फिर यह श्रद्धा नहीं होती है निस्तिष्ठन एवं श्रद्धा धाती तत्पर होकर के सेवा करता है तभी ये श्रद्धा होती है निष्ठा तो एवं जिज्ञासित ब्यायती इसलिए ये निष्ठा यही हमको जानना है ये निष्ठा कैसी होगी हमें तो उसके लिए आगे कहते हैं यदा कौती अथ इति अच्छा निव्यांग हाँ। यदा वही करोति करोति अर्थात यदा वही इंद्रिय संयमम करोति इतना और जोड़ लेना है जब इंद्रिय संयम करता है तभी तो सेवा कर सकता है भोगी लोग सेवा नहीं कर सकते हैं वास्तव सेवा वही करते हैं जिनको अपना शरीर इत्यादि का कोई मतलब विचार ही नहीं है सभ्य तो का कार्य होना यही जिसकी बुद्धि होती है वास्तविक वही सेवा कर सकता है उसका अपने इंद्रियों के प्रति अपने इंद्रियों का आवश्यकता उस दिशा में उसकी बुद्धि नहीं चलती है और जिसको स्वयं का भोग का बहुत विचार रहेगा तो वो सेवा क्या करेगा वो तो कहेगा अपना तो इतना रह गया इतना बचा ले बाकी फिर जो करना है इस प्रकार के वो सेवा नहीं कर पाएगा इंद्रिय अगर स्वयं नहीं है तो फिर क्या सेवा करेगा कहते भूख लगा उसके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है अभी कहेगा तभी क्या सेवा करेगा पहले गुरु जी का सेवा करेगा ना पहले हमको भूख लग रहा है हमको तो खाना पड़ेगा अभी जिसका नींद के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है वो क्या सेवा करेगा जिसका ये शक्ति श्रवण शक्ति ऊपर कुछ भी नियंत्रण नहीं है तभी गुरु कुछ कहते हैं आचार्य कुछ कहते हैं उसका कान किंतु अन्यत्र है दृष्टि उसका अन्यत्र है इस प्रकार की जिसका होगा वो क्या सेवा करेगा इसलिए कहते हैं इंद्रिय संयम जिसका है वही सेवा कर सकता है एकाग्रता जिसका है वही सेवा करेगा एकाग्रता होने पर ही आगे सेवा करेगा यदा वे करोती इंद्रिय संयम जब करता है तभी यह गुरु शुश्रूषा कर सकता है न अकृत्व निस्तिष्ठती इंद्रिय संयम नहीं करके गुरु शुश्रूषा नहीं कर सकता है कृत्व एवं निस्तिष्ठती जब इंद्रिय संयम करता है तभी गुरु उपासना करता है कृतिस्तु एव विजिज्ञासव्या इसलिए सनत कुमार जी कहते हैं इसलिए हे है नारद आप कृति इसका ही प्रार्थना करना चाहिए अभी नारद जी कहते हैं भगवो कृतिम विजिज्ञास विजिज्ञास से इति विजिज्ञास हे भगवान में कृति कृति अर्थात इंद्रिय संयम कैसा होगा ये आप हमको कृपया बताइए इंद्रिय इंद्रियम उसका उपाय बताते हैं यदा वे सुख लभते अथ करोति न सुखम लब्धुआ करोती सुखमें लब्धुआ करोति सुखंग जिज्ञाससीव्यमित सुख इति भी भगवो भी जिज्ञास यदा वे सुखम लभते लभते अर्थात प्राप्नती यहाँ प्राप्नती अर्थात प्राप्मी मेरे को सुख मिलेगा तभी वो इंद्रियों का निंत्रण करता है जिसको पहले बुद्धि में इस प्रकार के निश्चय हो हमको सुख आगे मिलेगा इसलिए हम ये करेगा ये जो व्रत उपवास इत्यादि सब कहा गया वो सब में करने का समय में क्या सुख होता है क्या नहीं होता है खर जब शुरू शुरू में आकर के अध्ययन आरंभ करते हैं ये जो लघु पढ़ते हैं कौन हाथ उठा कर कह सकता है कि लघु पढ़ना जब आरम्भ करते हैं सुख होता है <laughs> कोई भी नहीं कह सकता है तभी तो छोटे महाराष्री कहते थे कि यह तो लोहे का चना है दाँत तो गिर ही जाएगा अर्थात किंतु ये करने से आगे सुख मिलेगा ठीक है लघु हो गया कहते हैं कि एक डेढ़ साल खूब परिश्रम करके लघु को तो कर लिया आगे फिर क्या कहेंगे अब तो तर्क संग्रह थोड़ा पढ़ना है तर्क संग्रह आधा आधा हो जाएगा कहेंगे हाँ ठीक है प्रत्यक्ष खंड हो गया आगे कहते सिद्धांत तो पढ़ना है तो सिद्धांत प्रत्यक्ष खंड हो गया ए प्रथम खंड हो गया अभी द्वितीय चलता है कहते हैं वहाँ मुक्तावली का पाठ आरंभ होगा वहाँ थोड़ा बैठ जाइए तो अभी पाँच साल तक तो ऐसा कहते हैं कि वो पिसते रहेगा एक दिन भी सुख तो सुख दुख ही दुख होता रहेगा फिर के क्यों करता है कहते हैं सुखम लभते अर्थात आगे लपस्या में आगे होगा सुखम क्यों कहते जो लोग इसको झेले हैं उनको देखिए वो लोग सुख में है आनंद में है तो इसलिए आगे हमको सुख होगा इसलिए हमको ये अभी हम भोगेंगे इंद्रियों को संयम करेंगे थोड़ा जब पढ़ेंगे चित्त में विक्षेप होगा थोड़ा इधर घूम लेंगे थोड़ा वहाँ कर लेंगे ये सब बुद्धि होती है जो किंतु उसको रोकता है इंद्रियों को संयम करता है क्यों कहते हैं कि सुख मेरे को आगे होना है इस मार्ग में इंद्रिय इंद्रिययम तभी करेगा जब निश्चय होगा कि हमको इससे सुख होगा सुखम लपस्यामी सुखम प्राप्यामी ऐसे निश्चय होता है तभी ये इंद्रिय संयम करेगा हम लोग का ठोपनिषद में मंत्र देख रहे हैं न कशि धीर परांचिखानी व्यतीर्ण स्वयंभूष तस्मात्ंग पश्यतिरात्म कश्चि धीर प्रत्यग आत्माइसत आवृत चक्षुर अमृतत्वन् अमृत तत्व प्राप्त करने का इच्छा से ही चक्षु का आवरण करता है चक्षु अर्थात सारे इंद्रिय इंद्रियों का संयम क्यों करता है क्योंकि अमृत तत्व प्राप्ति की इच्छा होने से अध्य अमृत तत्व प्राप्ति की इच्छा है कहेगा वो तो इंद्रियों को रोकना है तो इंद्रियों को रोकना है इतना नहीं रुकते हैं कहते चलो हम कपड़ा ही बदल लें जो कपड़ा बदल लेगा अगर उसको बहुत उल्टा पुलटा करना था तो फिर वो कर पाएगा कहते हैं जिसको बहुत वो घर में जाना है अभ्यास है कहेंगे ठीक है और आपका और क्या सब ये है भोग अवृत्ति है कहते और कुछ नहीं है वो थोड़ा नहीं देखने से और मन एकदम और रहता नहीं तो ठीक है अब थोड़ा कपड़ा बदल लीजिए फिर कहते कपड़ा बदल लिया किंतु स्वभाव तो है चला गया तो उसको वहाँ जो खड़े थे लोग कहते हैं बाबा जी आप अब वो क्या करेगा अंदर जाएगा ना अभी आश्रम में जाएगा आश्रम में आएगा तो कहते हैं अर्थात तो क्यों कहते हैं कि यही एक ही अभी हमारा रह गया कहते हैं रह गया अगर ये चला जाएगा हम आनंद हो जाएगा ये कैसे जाएगा कहते हैं आप ये कर लो आगे कर नहीं पाएंगे और दुष्प्रवृत्ति में जा नहीं पाएंगे सुख का इच्छा करके कहते हैं इंद्रियों संयम करते हैं ये ब्यास जी का ये है सुखम आत्यंतिकम इच्छ त्यज्छाम दुख कारणम आत्यंतिकम सुखम इच्छा कारणं, इच्छा दुख कारणम इच्छा दुख कारणम त्यजत ये इच्छा को छोड़ देना है तभी आत्यंतिक सुख मिलेगा सर्वेच्छा नाम परित्यागे दुखम को आपी ही न विद्यते सारे इच्छा जब चली जाएगी कहते हैं फिर और दुख का कोई कारण ही नहीं रहा किंतु सारे इच्छा कब चला जाएगा कहते हैं सब संसार का प्राप्त कर लिया फिर कहेगा तो फिर भी क्या हुआ शांति नहीं मिला अब शांति थोड़ा प्राप्त करना है ये कहाँ मिलेगा कह जिनके पास है उनके पास जाना पड़ेगा पूछना पड़ेगा किसी को अगर वित्तो उपार्जन करना है वो क्या आगे साधुओं को पूछेगा कैसे वित्तो उपार्जन करना है वो जाएगा सेठ को पूछेगा इसी प्रकार की क्यों कहते हैं उसके पास है वो कैसे लाया उसको उसको पूछना उपाय बता देगा इसी प्रकार की जिसको शांति चाहिए आनंद चाहिए वो किसके पास जाएगा कहते जिसके पास है वही बता देगा उपाय अत्यंत गम इच्छन वो कहेगा कि ये जो इच्छा को छोड़ देना है सुख चाहता है तो इच्छा को छोड़ दे <coughs> जब सुख प्राप्त होगा ऐसे जब निश्चय करता है तब तो इंद्रियों को संयम करता है न असुखम लब्धुआ करोति यह करने से इंद्रिय संयम करने से सुख नहीं मिलेगा ऐसा अगर निश्चय करे होगा फिर वो इंद्रिय स्वयं नहीं करेगा असुखम लब्धुआ ध्वा, लब्धुआ अर्थात असुखम प्राप्स में इस प्रकार की जान करके कोई इंद्रिय स्वयं नहीं करता है सुखम एवं करोति करोती सुख प्राप्त होगा जान करके ही इंद्रिय स्वयं करता है सुखम तो एवं बीजिज्ञासव्या जिज्ञासितव्यम इति इसलिए सुख के उपाय तो मेरे को जानना है <coughs> सुख मेरे को सुख क्या चीज़ है वो मेरे को जानना है तो सुखम भगवो भी जिज्ञासख मेरे को फिर बताइए अभी सनत कुमार जी कहते हैं यो वै भूमा तत्खम नालपे सुखमस्ति भूमि भूमि वूमे वा, भुमे वा, भुमे वा ना। अच्छा भूमिव सुखम भूमा तय इति भूम भगवो भी जिज्ञास यो भई भूमा भूमा अर्थात महान व्यापक निरतिश व्यापक अद्वितीय तत् तो तो सुखम वही सुख है जो व्यापक है तीनों प्रकार की परिच्छेद जिसमें नहीं है वही सुख है नाल पर सुखम जो परिचिन्न है उसमें सुख नहीं है अपरिचिन्न में अपरिछिन्न हूँ इस प्रकार के निश्चय जिसको है कहते हैं वही सुख को जानता है मैं सुख ही हूँ किसी प्रकार के आपने आपको को परिचिन्न मानता है शरीर मन बुद्धि इत्यादि के साथ आदत में हो करके फिर वह सुख को जानता नहीं क्योंकि सुख का जब अनुभव होगा अर्थात जो ब्राह्मी सुख कहते हैं भूमा सुख मैं ही वह सुख रूप हूँ इस प्रकार भूमा एव सुखम जो भूमा भूमा अर्थात तो व्यापक तत्व निरतिशय व्यापक भूमा तु एव विजिज्ञासितव्य त तो भूमा यही ज्ञातव्य है उसका प्रार्थना करना चाहिए अभि नारद जी कहते हैं भूमानम भगवो भी जिज्ञास तो फिर मेरे को भूमा का ही ज्ञान करवाइए सनत कुमार जी कहते हैं यत्र नान्यत पश्यति नान्यत श्रृणती नान्यत विजानाति स भूमा अथ यत्र अन्यत पश्यति अन्यत श्रृणती अन्यत बीजानाती तद यो वैभूमा तद अमृतम अथ यदल्प तमर्त्यम स भगवह कस्म प्रतिष्ठित स्वे महिमनी यदि वा न महमनी यश्यति जब अन्य को नहीं देखता है अन्य को नहीं देखता है अर्थात अभी रज्जु को ही देखता है और सर्प को नहीं देखता है तब कहते हैं कि अब अन्य को और नहीं देखता है सर्प को नहीं देखता है जो स्वरूप है उसी को ही जब विषय कर लेता है कहते हैं कि ये सर्प पहले देखा था अभी सर्प का संस्कार है ये रज्जु में देख रहा हूँ किंतु इसी को मैं सर्प रूपेण देखा था अभी वो सर्प का संस्कार है तो सर्प का संस्कार है किंतु निश्चय किस विषय का है रज्जु विषय का तो अभी कहा जाएगा क्या सर्प को भी देखता है नहीं कहा जाएगा रज्जु को ही देखता है अन्य जो था सर्प कहते हैं कि न तो पश्यती उसको अभी देखता नहीं रज्जू को ही देखता है इसी प्रकार के अधिष्ठान भूमा इसी को जब अनुभव करता है तब न अन्य श्रीमती ये सब जो आरोपित तो, कल्पित तो, अभी वो सब है नहीं न अन्य बीजानाती कोई द्वितीय पदार्थ जब नहीं जानता है सभूमा नहीं जानता है तो कहते हैं कि अर्थात वो केवल समाधि में कहता नहीं अन्य समय में भी अर्थात जिस समय में रज्जु को बिल्कुल स्पष्ट तुवे न प्रकाश में देखा आगे फिर और प्रकाश फिर और नहीं रहा किंतु अभी उसको फिर वहाँ हल्का दिख रहा है पहले सर्प त्वे देखा था आगे प्रकाश में रज्जुत्वे ने स्पष्ट देख लिया आगे फिर जब दिखेगा उसको अभी रज्जु है ऐसे निश्चय का ज्ञान है अंदर में और जो सर्प रूपे ने देखा था उसका स्मरण भी है तो होने पर भी तो कहेगा कि नहीं तो ये रजु ही है ऐसा नहीं कि प्रकाश से सर्वदा दृढ़ देखता ही रहेगा अर्थात ज्ञानी को जीवनमुक्त अवस्था में सर्वदा ब्रह्माकार वृत्ति ही होता रहेगा तो कहा गया जैसे यत्र न यश्यती इस प्रकार की नहीं है अंदर में निश्चय है कि अन्यत नहीं है जो सब दिखते हैं कदें वो नहीं है वो सर्प जैसा दिखता है कदें सर्प नहीं है ही है निश्चय हो जाना न अन्य बीजाती अन्य कुछ और नहीं है अर्थात अधिष्ठान चैतन्य वही भूमा वही सद है वही मैं मेहूँ अथ य पश्य अन्य अर्थात वास्तव अन्य कुछ देखता है अन्य श्रृणोति अन्यत बीजाती तदल्पम ये अज्ञान अवस्था है परिच्छिन अवस्था यो वही भूमा तद अमृतम जो भूमा है भूमा जो निश्चय हो जाने पर द्वितीय का सत्ता नहीं रहती है द्वितीय सब कल्पित हो जाते हैं कहते हैं वही सत्य है अमृत है और अर्थ यदअल्पम अर्थात जहाँ भेदबुद्धि है परिचिन्न बुद्धि है तन्मर्त्यम वो तो मर्त्य मर्त्य अर्थात विनाशी भेदबुद्धि है तो विनाशी अभेदबुद्धि है तो कहते हैं अमृतम भेद अधिखिता होगा प्रातिभाषिक भेद किंतु वास्तव पार्थिकता तो अभेद है ज्ञानी का दृष्टि में दो ही सत्ता रहेगा व्यावहारिक सत्ता नहीं है तो ये प्रातिभाषी का सत्ता ऐसा दिखता रहेगा जीवन मुक्त की दृष्टि से और बाकी पारमार्थी सत्ता और जो प्रातिभाषी का सत्ता है यह अज्ञानियों को समझाने के लिए कहा जाएगा ये प्रातिभाषी का सत्ता दिखता है नहीं तो व्यवहार कैसे करता है कहा जाएगा अथवा यद अल्पम तदमर्त्यम जो परिचिन्न बुद्धि होता है अर्थात शरीर मनोबुद्धि इत्यादि में तादात्म्य करता है मैं यह हूँ वो मेरे से भिन्न है इस प्रकार की वो मर्त्यम विनाशी है स भगवह कस्मिन प्रतिष्ठित ये यह जो भूमा है इसका क्या आश्रय है कहते हैं स्वमहिमिनी इसका कोई आश्रय नहीं है जैसे कहा जाता है वो जो देश का सम्राट है वो किस में आश्रित है कहते तो हैं अपना महिमा में आश्रित है उनका कोई अन्य आश्रय नहीं है यदि वह कहते हैं नौ महिमनी ये नौमिमने कहने का अर्थ साधारणतः तो लोक में जो देखा जाता है किसी का बहुत सारे धन है अथवा पशु है अथवा कोई परिजन है राज्य इत्यादि है तो कहा जाएगा कि वो उसमें आश्रित है अर्थात तो वो सब पदार्थों को लेकर के इसका महिमा है अगर वो सब नहीं है कहने फिर दरिद्र है जैसे लोक में कहा जाता है कि अन्य पदार्थ के चलते महिमा होता है तो जिसका ये अन्य पदार्थ नहीं है फिर उसका कहा जाएगा कि उसका कोई महिमा ये मतलब इस प्रकार की नहीं है और तो अन्य में आश्रित होकर के उसकी महिमा है ऐसा नहीं है न महिमनी अर्थात तो अनाश्रित अन्य में आश्रित नहीं है कहे कि अर्थात स्व महिमा में स्थित है अर्थात अन्य के ऊपर आश्रित नहीं है तो कहे अन्य के ऊपर आश्रित नहीं है स्व स्व में इसी प्रकार की कुछ बुद्धि कहते नहीं नहीं कोई आश्रय नहीं है अनाश्रित है ऐसे मान लीजिए कहते जो मैं है सबको अनुभव होता है वो मैं किसमें आश्रित है कहते जो सुसुप्ति काल में जाते हैं वो मैं किसमें आश्रित होता है कहते मैं तो मैं ही हूँ उसी में सब जगत लीन हो जाते हैं सुसुप्ति अवस्था में वो जगत का आश्रय है वही आप है जागृत अवस्था में भी वही आप है आप जगत का आश्रय आश्रय है शरीर और मनोबुद्धि इत्यादि के साथ तादात में होने से लगता है कि मैं भूमि में आश्रित तो हूँ इस व्यक्ति के ऊपर आश्रित तो हूँ ये सब बुद्धि होती है अच्छा गा और स्वाम यह गो है ना? अच्छा गो इह महिमा इति आचक्षते आचक्ष्यते हिरण्यम दास भार्य क्षेत्रीय आयतना नाहम एवं ब्रवीमी होवाच अन्नों ही लोक में कहा जाता है कि गो अश्व ये महिमा है महिमा अर्थात इसका ये महत्व का कारण है जिसके पास बहुत पशु है जिसके पास वित्त है वो उसका महिमा है अर्थात महत्व का कारण है <सथी> और जो जिसका महत्व का कारण है वो कहते हैं कि वही उसका प्रतिष्ठा का कारण है उसी में प्रतिष्ठित है कोई जैसे वित्तवान व्यक्ति तो गोमान व्यक्ति उसको कहा जाएगा आप किस में प्रतिष्ठित है कहते है, मेरे इतना पशु हैं मेरे इतना वित्त है मेरे पास राज्य है अर्थात वो पदार्थ इसका प्रतिष्ठा का कारण हुआ लोक में इसी प्रकार के होता है हस्ति हिरण्यम दास भार्यम क्षेत्रा क्षेत्राणी आयतनानी ये सब लोक में प्रतिष्ठा होते हैं आश्रय होते हैं महिमा होते हैं तो सनत कुमार जी कहते हैं अहम एवं नवब्रवी में अन्य में प्रतिष्ठित तो होता है अन्य कोई इस भूमा का आश्रय होता है ऐसा मैं नहीं कहता हूँ लोक में तो अन्यो ही अन्य प्रतिष्ठित तो होता है ये लोक में किंतु यह जो भूमा है वो अन्यत्र प्रतिष्ठित नहीं होता है उसका बाकी कोई आश्रय नहीं है न महिमनी और आपका क्या महिमा है कहते मैं ही मेरा महिमा हूँ हमारा कोई और दूसरा महिमा नहीं है किसी पदार्थ के चलते हमारा महिमा है या नहीं है बाहर का पदार्थ हो शरीर हो प्राण हो मन हो बुद्धि हो ये सब के चलते जो महिमा है कहते हैं वास्तव में महिमा उसका नहीं हुआ इसलिए कहते हैं है निर्विशेष ब्रह्म निर्विशेष किसी प्रकार की विशेष को मान करके अगर अपने आप में महिमा का अनुभव कर रहा है ये तो भ्रांति हो रही है निर्विशेष अर्थात तो विशेष हम में नहीं है विशेष शरीर में हो सकता है किसका शरीर में बल है सौंदर्य है हाँ ठीक है शरीर का विशेष है मन में हो सकता है प्राण में हो सकता है बुद्धि में हो सकती है तो जिस पदार्थ में विशेष है वो विशेष को उधर ही रख देना है अपने में आरोप नहीं करना है नहीं तो जिस पदार्थ को लेगा कहीं वही उसका प्रतिष्ठा हो गया वही उसका महिमा का कारण हो गया हेतु हो गया वो अश्वम यह महिमा लोक में जो कहते हैं सनत कुमार जी कहते हैं इस महिमा का मैं नहीं कह रहा हूँ ये महिमा तो अन्य कोई महिमा व्यक्ति मालिक स्वामी इस महिमा में प्रतिष्ठित तो होता है किंतु यह ब्रह्म इस प्रकार की भूमा इस प्रकार की नहीं है स्व महिमा में अर्थात स्व सो ही स्वयं का महिमा इसलिए जब इस प्रकार की बुद्धि होना है कहते मैं ही हूँ बस इतना ही है क्या है आप में कहते मेरे में क्या है मैं मैं ही हूँ इतना ही है इस प्रकार के कोई अर्थात विशेषण कोई विशेष अपने के साथ न सटे तो जो कार्य करेंगे कहते हैं कि कार्य करने का समय विशेष कहते हैं झाड़ू मारते हैं कहते हैं ठीक है हम अभी झाड़ूदार हैं तो कहते हैं जल लाते हैं कहते हैं ठीक है अभी जल लाते हैं पूजा करते हैं ठीक है अभी मैं पुजारी हूँ ऐसा नहीं कि झाड़ू मारने का समय मैं पुजारी हूँ मैं झाड़ू की मारूं वो बुद्धि होगा तो कहते हैं उसका कोई अन्य महिमा आ गया मैं तो मैं ही हूँ ये शरीर और बुद्धि जो सब कार्य कार्य करते रहेंगे उसी अनुसार उसका हो जाएगा उसमें हमको क्या संबंध है कहते ना जो फुटबॉल होता है ना वो कभी वो जो गोल की होता है कीपर होता है उसका हाथ में कभी रहेगा और कभी जो बैक होता है वो तो पाव में मारेगा <laughs> तो कोई उसको सर पर भी मारता है तो इसी प्रकार कहते हैं उसमें उसको क्या है तो जिस प्रकार की व्यवहार हुआ उस प्रकार के एक उपाधि को लेकर के अन्य उपाधि के साथ ये सब अर्थात तो वो घुसेगा नहीं एक उपाधि में तादात में हो जाएगा तो अन्य उपाधि में वो चल नहीं पाएगा इसलिए निरुपाधि को हो जाना जो कर्म जिस समय में, में किया जान लेगा कि हम तो इससे अलग है ये जो वो कार्य करता है उससे वो होता है धीरे धीरे ये सब निश्चय होता है फिर इसलिए कहा जाता है कि कोई भी कर्म करे उसमें निष्काम हो जाए तादत्म्य न हो एव अधस्तात स उपरिषात् स दक्षिणत स पुरस्तात स दक्षिणतः स स उत्तरतः एवेदम सर्वती अथात् अहंकारादेश अहम एव अध अहम उपरिषात्म पश्चादस्ता अहम दक्षिण तो अहम उतर अहम, अहम, अहम इदम सर्वति स एव जो भूमा तत्व कहा गया व्यापक वो व्यापक है दिखाते हैं कैसे व्यापक हैं सव अध अधस्तात अधस्तात् अर्थात नीचे सऊपरिष्टात् वही ऊपर है पश्चात पीछे है पुरस्तात सामने है दक्षिणतः दक्षिण पार्श्व में उत्तरतः उत्तर पार्श्व में है तो ऊपर नीचे चारों पार्श्व सर्वत्र ये है सव इदम सर्व स अर्थात भूमा तत्व व्यापक जिसका कि अन्य आश्रय नहीं है जिसमें कोई विशेष नहीं है और कहेंगे अच्छा स कह दिया ये जो स है वो परोक्ष है ना अपरोक्ष है परोक्ष कहते हैं वो कोई परोक्ष पदार्थ होगा इसलिए कहते हैं अथ तो अहंकार अहंकार को लेकर के उस भूमा तत्व का आदेश करते हैं अहंकारेण आदेश इति अहंकार आदेश वो भूमा तत्व का आदेश अहंकार लेकर के अहंकार को स कह देगा तो नहीं कहेगा इसलिए कहते हैं कि अभी आप न कहा गया परोक्ष दोष नहीं रहेगा इसलिए कहते हैं अहम एवं अधस्तात् मैं ही नीचे हूँ अहम उपरिष्ठात अहम पश्चात मैं ही पीछे हूँ मैं सामने हूँ मैं दक्षिण में हूँ मैं उत्तर में, में हूँ अहम एवं इदम सर्वम मैं ही ये सब कुछ हूँ तो अभी और परोक्ष दोष नहीं रहा मैं ही ये सब कुछ हूँ कहते मैं ही ये सब कुछ हूँ किंतु मैं तो पाँच फुट साढ़े फुट हूँ ना अभी मैं कैसे सर्व हो गया क्यों कहते हैं कि अहंकार है ना अहंकार तो अर्थात तो मैं ही जानता हूँ मैं इस प्रकार की हूँ यह दोष जैसा है कहते हैं ये दोष को भी निराकरण करने के लिए आगे कहते हैं चलिए अर्थात तो आत्मा देश एव आत्मा एवं अधस्तात् आत्मा एव उपरिष्ठात आत्मा पश्चात आत्मा आत्मा दक्षिणत आत्मा उत्तरतः आत्मा आत्माव इदी स वश्य एवं मनवान एवं बीजानन आत्मरतिर आत्मक्रीड आत्मिथुन आत्मांदराडवतीोकसु कामचारो अथ ये अन था तो विदुर अन्नराजान्यों तर्व हाँ सर्व अकामचारो भवती ठीक है अथ अत आत्मादेश अब आप नहीं कह पाएंगे कि यह अहंकार तो शरीर मन बुद्धि इत्यादि परिचिन्न को ले लेता है तो मैं कैसे परिचिन होकर के व्यापक हो जाऊँगा इसलिए कहते हैं कि देहादि संघात से जो भिन्न है जो ये सब अध्यस्थ पदार्थ का अधिष्ठान है वो आत्मा है वही व्यापक भूमा है तो आत्मा एवं अधस्ता तो जो नीचे है वो कौन है कहते हैं आत्मा तो कहेगा कि वो आत्मा तो फिर मैं नहीं हूँ तो कहते आत्मा शब्द का अर्थ तो वही जो मैं कहते हैं अहंकार कह दिया तो परिचिन मान लिया तो उसको अहंकार कह दिया गया परिच्छिन नहीं हुआ तो वो अहम ब्रह्मास्मि वही अहम अहंकार हो गया कब कहते हैं हम चैत्रो अश्मी वही अहम् ब्रह्म हो गया अहम् ब्रह्मास्मि परिच्छेद हेत तो अहंकार हो गया परिच्छेद रहित तो हो गया वही ब्रह्म हुआ आत्मा एवं अधस्तात आत्मा उपरिष्टात आत्मा पश्चात वही पीछे भी वही है सामने भी वही है दक्षिण में भी वही है उत्तर में भी वही है आत्मा एवं एकदम सर्वम यही आत्मा अर्थात जो वास्तव हमारा स्वरूप है वही सब कुछ है स व एवं पश्यन जो इस प्रकार के अनुभव करता है मनवान जो इस प्रकार की मनन करता है एवं विज्ञान निश्चित कर लिया आत्मरति ही अर्थात उसको जो भूमा तत्व है आत्मा है स्वरूप है उसी में ही उसका रति आत्मक्रीड़ा आत्मक्रीड़ा अर्थात उसी में ही क्रीड़ा क्रीड़ा रति में थोड़ा भेद कर देते हैं बाह्य साधन है तो क्रीड़ा हो गया बाह्य साधन नहीं है तो रति कह देते हैं केवल मन में मन में चिंतन करना कहते हैं यहाँ वो भी नहीं है आत्मा ही उसका रति का क्रीड़ा का सब साधन है आत्मा मिथुन जैसे लोक में स्त्री पुरुष मिलित तो होकर के सुख प्राप्त करते हैं कहते हैं ज्ञानी का तो उसका स्वरूप में ही उसका सुख है वही उसका मिथुन है आत्मानंद अर्थात आत्मा ही आनंद है सौराट भवती स्वयन राजते अर्थात अपना स्थिति के लिए और दूसरे को अपेक्षा नहीं है स्वयं है तर्वेशोकेशु कामचारो बी अभी सर्वत्र इसका स्वच्छंद स्वातंत्र्य रहेगा सर्वत्र स्वच्छंद स्वातंत्र्य रहेगा अर्थात वास्तविक इसका सर्वर रहेगा ही नहीं और अन्य पदार्थ रहा ही नहीं अथ ये अन्यथा तो विदु अतः अन्यथा ये विदु इससे जो अन्य प्रकार की जानते हैं अर्थात मैं ही व्यापक हूँ ये पूरा जगत मैं ही हूँ इस प्रकार के नहीं जान कर के अन्य प्रकार से जानते हैं अर्थात मैं ये शह के शरीर हों मन हों प्राण हों इंद्रिय हों बुद्धि इस प्रकार की जानते हैं अन्य राजा राजान वो सब अन्य राजा अर्थात अन्य राजा ये शाम अन्य कोई हमारा स्वामी है मालिक है हम स्वयं स्वतंत्र नहीं है स्वराट नहीं है जो किसी पदार्थ में तादात्म्य कर लिया वो फिर स्वतंत्र नहीं होगा क्षय लोका भवंती तो उनका तो अर्थात तो वही क्षय लोकों को प्राप्त करेंगे जो प्राप्त करेंगे वहाँ से भी च्युत होंगे चाहे कितना भी पुण्यकर्म करें स्वर्ग लोक ब्रह्म लोक प्राप्त करें पुनः क्षीणय लोक मर्तलोक विशंती और लोक क्षय हो जाएगा तर्व लोकेशु अकामचारो ये सर्वत्र परतंत्र रहेंगे इसको वो स्वातंत्र प्राप्त नहीं होगा तस्य हेवा एतस्य ते पश्यत अच्छा ठीक है आजी हाँ तो रखेंगे ओम संगनो नो मित्र संणा शो भगव श्रो बृहस्पति शो विष्णुक्रम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु तमेव वा प्रत्यक्ष ब्रह्मासि प्रत्यक्ष ब्रह्मावादिशवाशं सत्यमशतभक्त <coughs>